सत्य है प्रभु है, नाम है। निरंतर इस कथा में परिवार की सबका स्वागत करती हैं तो उन्हीं तो तो बैठे हनुमान जी को मैं प्रणाम करते हुए महाराज जी के चरणों में निवेदन करती हूँ कि कथा प्रारंभ करें धन्यवाद लक्ष्म दई च तई जनकात्मज नमोस्ु रुद्रेन्द्र यमानलेभ्यो नमोस्ंद्रारक मरुद्णेभ्य खंडमंडलाकार व्या चराचर तत्प दर्शि तस्मी श्री गुवे नम विमलने विस्फुन्नीलगा तपन कुल पवित्र दान बद्वात्र भुवने कुल चरित्रम भूमि पुत्री कलत्रम अमित गुण समुद्रम रामचंद्रम नमः अमित गुण समुद्रम नमः सच्चिदानंद की श्री की श्री की अनंत अनंत श्री श्री महाराज महाराज अखिल अखिलकोटिंड नायक कर्तम अकर्तुम समर्थ कर्तम सम्रम्ह परमात्मा प्रभु श्री श्रीराम भद्रजी अनंत गुणगण परमालादनी शक्ति श्री किशोरी जी जानकी जी अनंत अनंतरवंत शक्ति संपन्न सम्पन्न श्रीमार्त हनुमतलाल जी महाराज मंच पर विराजमान परमादरणीय परम श्रद्धे पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज श्री श्री 1008 श्री, श्री नरेश जी महाराज तथा अयोधकी अनुकप्पा करके हमारे बीच में वाराणसी और अन्य अन्य तीर्थ स्थानों से पधारे हुए संत श्री मानश्री श्री सर्वेश्वर शरण जी महाराज वाराणसी से पधारे हुए हैं श्री बालकदास जी महाराज पातालपुरी पिठाधीश्वर वाराणसी से पधारे हुए हैं श्री धनुषधारी दास जी महाराज वाराणसी से पधारे हुए हैं श्री उमेश दास जी महाराज वाराणसी से श्री अवधकिशोर दास जी महाराज वाराणसी से मोहनदास जी कोतवाल वाराणसी से राजीव लोचन दास जी महाराज चित्रकूट से श्री कौशलेश दास जी वृंदावन से और उपस्थित समस्त भक्तवृंद भक्तमयी वात्सलमयी माताएं और बहने भगवान की दिव्य मंगलमयी कृपा से परमात्मा की दिव्यतम लीलाओं से ओतप्रोत इस दिल्ली में हम और दीपाली की पवित्र धरती पर बैठकर के भगवान की लालितमयी कथा कंसल परिवार की परम सुकृति जो माँ हैं यहाँ पर श्री गीता देवी जी उनके पिता श्री ओम प्रकाश कंसल जी तथा उनका समस्त परिवार उनके सुपुत्र श्री शिव कुमार कंसल जी दिनेश कुमार कंसल जी उनके अथक प्रयास और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप सबके बीच में इस कथा का आज इस अनुष्ठान का शुभारंभ हो रहा है जिसमें अष्टोत्तर शत रामायण का पाठ भी आप देख रहे हैं चारों तरफ विराजमान हैं तो आइए आज इस प्रथम दिन में हमारे समक्ष जो उपस्थित लोग हैं और जो अपने घरों के अंदर भी बैठकर के संस्कार चैनल के माध्यम से देश और विदेश में जो भी लोग कथा सुन कर रहे हैं सभी सभी के अंताकण में विराजमान श्री सीताराम जी को हम सादर नमन करते हैं और इसके साथ में ही भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे श्री राम चंद्र कृपालु भज मरण भाव दारूणम चंदो का ये भाव भज हरण भाव नव नभ कंज लोचन कंज कंज पद कंजारूणम नौ कंजे रो चंदर कंजे पैदे कंजारूण कंदित आमृत छवि नवानीले पी मानो तेरे पे रुचि सूचि नौमी जन के सुतावरं। पट पटपीते मानो तेरे पेरुचि सूचि नौमी जन के सुतावरम श्री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 वर्णाथ संघा राम छंद सामपी मंगलाना चारो वंदे बाणी विनायक पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपने बात करते हुए कथा के प्रथम दिन में प्रवेश करते हैं वर्णा नामर्थ संघा नाम, रसान नाम, छंद सामपी मंगला नाम से करता रो बंदे बनाई वाणी बनाए को ग्रंथ की निर्वघ्नता पूर्वक समाप्ति के हेतु मंगलाचरण का विधान है मंगलाचरण उन सत्पुरुषों का किया जाता है जिनका मंगल में आचरण हो ऐसे लोगों का यदि हम अनुष्ठान के शुभारंभ में उनको स्मरण करते हैं तो हमारे कार्यक्रम भी मंगल में सविधि संपन्न होते हैं पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले वंदन में वर्णों का वंदन किया है अक्षों का वंदन किया है वर्णा नाम अर्थ संघान रसान छंद वो कहते हैं मैं वर्णों का वंदन करता हूं वर्णा नाम वर्णा नाम के साथ में यदि अर्थानाम भी कह देते तो भी बात बन जाती क्योंकि अर्थानाम भी बहुवचन है लेकिन पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णानाम के साथ में अर्थानाम शब्द को निष्पत्त किया जिसका तात्पर्य यह है कि अर्थों के समूह का मैं वंदन करता हूं कभी कभी कुछ कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यदि अपने श्रीमद् रामचरित की टीका भी खुद ही कर जाते तो बड़ा अच्छा रहता क्योंकि फिर ये जो सम्मेलनों में और कथाओं में वक्ताओं को ये कहना पड़ता है कि एक ये भाव है एक ये भाव है एक ये भाव है ये समस्या ही नहीं रह जाती जो सही भाव होता वो संग तुरशी दादी खुद ही रख देते पर अयोध्या के संतों का ऐसा कथन है कि सचमुच में तो राम कथा का लालित ही यही है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जितने शायद अर्थ ना भी सोचे हों उनसे ज्यादा संतों ने उनके अंताकरण की श्रद्धा से अनुभूत करके उन अर्थों को हमारे सामने जो दर्शाया है उनकी जो झांकियां प्रस्तुत की हैं, उनमें हम निरंतर आनंदित और आंदोलित होते रहते हैं इसलिए आपकी जीवन की आयु के दिन कम पड़ सकते हैं लेकिन पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की एक एक चौपाई के अर्थ अगर प्रतिदिन भी किए जाए तो वो कम नहीं हो सकते और यही विशेषता है कि वर्णा नाम अर्थ संघाना रसा नाम छंद सामती जितने भी नौ रस जब जोग विरागा आदि हैं या काव्यों के जो रसे हैं और जितने भी छंद गोस्वामी तुलसीदास जी के समय पर प्रचलित 66 छंदों के अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहत्तर छंदों का प्रयोग मानस में किया है जो अपने आप में एक अद्वितीय है जो छंद नहीं थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने छंदों को रखा है जो छंद संस्कृत के काव्यों में प्रयुक्त होते थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हिंदी के काव्यों में भी प्रयुक्त करके लगभग सात छंदों को बढ़ाया है सच बात यह है कि कवि में और भक्त में बहुत बड़ा अंतर होता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो पहले ही कहा है कि कवि न हो नहीं चतुर कहावों मति अनुरूप राम गुण गाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवि नहीं थे वो कहते मैं कवि नहीं हूं शूरदास जी महाराज कवि नहीं है मीरा कवि नहीं थी रविदास जी कवि नहीं थे ये तो भगवान के उपासक हैं और उपासना के संदर्भ में जब परमात्मा की स्मृति में डूब करके प्रवाह करते हुए अपने प्रियतम की स्मृति में जो भी गुनगुनाते हैं वो अपने आप काव्य बन जाते हैं कविताएं बन जाती हैं दयोगी होगा पहला कवि आह से निकली होगी गान निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा कि एक व्याध में प्रणय लीला में नियुक्त जब दो पक्षियों में से एक पक्षी का वध कर दिया मादा पक्षी का क्राउंच पक्षियों में से एक को मार दिया जो कभी खुद ही लोगों की हत्या किया करता था संतों का सनद पाने के बाद राम नाम के जाप के संस्कार के बाद इतना पिघल गया कि एक पक्षी की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके आंखों से आंसू बह पड़े और कुप होकर के थरथराते हुए होटों से उसने एक क्राउंच पक्षी का बध करने वाले उस ब्याद को सांप दिया मगमह शांति समाह का काम था शायद उस संत को यह मालूम नहीं था कि वह कविता का रहा है और वही कविता हो गई सबसे पहली कविता निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी ने मीरा जी ने और जो संत हुए हैं उन्होंने कोई काब्य नहीं लिखे उन्होंने तो अपने प्रियतम की स्मृति में जो गीत गुनगुनाए हैं कविताएं दौड़ी चली आती हैं कि अगर इन संतों की कविता में हम जुड़ जाएंगे तो हम भी अजर और अमर हो जाएंगे इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस में काव्य के छंद अपने आप आए जितने भी रस हैं वो अपने आप रामचरितमानस में प्रस्तुत हुए वरना नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम चंदी मंगला नाम चकर्ता रो बंदे वाणी बनाए को प्राय जब मैं कथा करता हूं नौदन की तो प्राचीन काल में तो आप सभी लोग जानते हैं कि नौदन की कथाएं दो सत्र में होती थी अब ये कथा एक सत्र में ही होती है चार चार घंटे में हमारे पास में उपलब्ध होते हैं तो पूरी कथाओं के साथ में तो न्याय हो नहीं पाता तो ज्यादातर हमारी कथा बालकांड तक ही रह जाती है या थोड़ा बहुत भरत जी के चरित्र में हम प्रवेश कर पाते हैं इसलिए हमारे जो श्रोता सन्मुख हैं और जहां भी सुन रहे हैं उनको बता दूं क्योंकि मैं आज की कथा को पहले से थोड़ा तेज ले चलूंगा ताकि कल ही हम तीसरे दिन प्राय कर रामकथा में राम जन्म होता है लेकिन हम राम जन्म कल ही करेंगे ताकि आपको किसकिधा और सुंदरकांड आदि की लीलाओं की तरफ भी आपको ले चले इसलिए मंगला चरण हमने आपको पहले सुनाया है और फिर अभी उज्जैन में भी कथा होने वाली है आप वहाँ पर पूरे एक महीने कथा चलेगी आराम से आप उसमें मंगला बालकांड सब लेकर के आपके सामने चलेंगे तो आइए सीधे मानस की भूमिका में हम ले चलते हैं रामचरित्र के प्रारंभ में गुरुदेव का वंदन गणेश जी का वंदन पंचदेवता जो गणप गौरत्र प्रारि है उन सबका वंदन किया गया है राम जी के परिकर की वंदना की गई है राम नाम का मंगलाक्षरण किया गया कहा लग कहा हूँ मैं नाम बढ़ाई कहा लग कहा हूं मैं नाम बढाई राम न सके नाम गुण गाई राम रामण सी राम गुण गाई राम नाम करी अमित प्रभावा राम राम करे अमित प्रभा वेद पुराण उपनिषद गावा वेद पुराण सद गा वेद पुराण उपनिषद गावा बेदे पुराने उपनिषद गा जाना में बल शंकर काशी जासुना में बल शंकर दादी जासुना दास राम बल्त देते सम सवही समिया विनाश अदृत सवही समृत्यविनाश राम नाम करे अमित प्रभा राम नामे करे प्रभाव राम नाम का अनंत और अमित प्रभाव है राम नाम का बंदन करती राम जी सगुण भी हैं निर्गुण भी है इसी राम नाम को स्मरण करने से जो निर्गुण निराकार अव्यक्त गोचर परात्पर ब्रह्म परमात्मा है वो हमारे सामने सगुण साकार हो जाता है राम नाम की इतनी अमित महिमा है कि राम नाम स्वयंभू भू सृजते मही बिहर्ति सकल स्वयं विष्णु शिव संघरते स्वयं राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृत मही इस राम नाम के प्रभाव से ही साक्षात महाराज ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं इस राम नाम के प्रभाव से इसलिए ब्रह्मा जी भी इस राम नाम की महिमा को जानते हैं राम नाम प्रभावेण स्वयं भूसृजते मही विभरती सकलम स्वयं विष्णु भगवान नारायण भी इसी राम नाम की महिमा से ही संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते और शिवा संघरते स्वयं भगवान शंकर जी इसी राम नाम के प्रभाव से संपूर्ण शिवटि का संहार करते कारात जायते शंभू रकारा जायते सर्वम रकारात सर्व मकारा जायते शंभू रकारा, रकारा, रकारा जायते हरी रकारा जायते सर्वम रकारात सर्व मकारता रकार से ही संपूर्ण विश्व का सजन होता है इसलिए अद्भुत है राम नाम की महिमा सतसंगत की महिमा का बहुत उल्लेख गोस्वामी तुलसीदा जी ने किया है। और आपको हम सीधे ले चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो एक भूमिका प्रस्तुत की है सबसे पहले ये दृश्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि माघे मकर रवि जब हो माघे मकर रवि जब हो तीर थे पाती सबको तीरथ पते अब सबको देव माग के महीने में तीर्थ में तीर्थराज प्रयाग जो माघ मेला होता है समस्त देवता गंधर्व ऋषि मुनि लोग वहां आकर के जब तक अनुष्ठान करते हैं एक महीने तक माघ मकर गई जब मकर राशि के ऊपर से सूर्य संक्रमण करते हैं उस समय तीर्थराज प्रयाग में संतों का इतना विशाल समागम होता है आज भी आप देख सकते हैं अब तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है कुंभ की एक छठा आ जाती है माघ के मेले में पूजपात गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ही एक माघ मेले में वहां पर गए हैं और प्रातः काल उठकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस वटवृक्ष का दर्शन करने के लिए गए उन्होंने तो खुद दो महान ऋषियों का दर्शन किया है प्राता काल ऐसा परम पूज्य संत श्री अखंडानंद जी महाराज ने अपनी मानस मीमांसा में लिखा रामचरित्र मानस की कथा में और रामायण की कथाओं में अंतर क्या है जितनी भी राम कथा की सिंधु से जो रामायणे निक्सित हुई हैं अद्भुत हुई हैं जो भी कथा शरद सागर गंगाओं को प्रवाहित किया गया है ज्यादातर आप देखेंगे उन सभी का नाम रामायण है पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार इंगित करते हैं सावधान करते हैं कि इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं इसको आप रामायण मत कहना हालांकि हम लोग कहते हैं अखंड रामायण पाठ गोस्वामी तुलसीदा जी कहते हैं कि रामचरित मानस यही नामा सुनत सरवल पाई विश्राम इसका नाम रामायण नहीं है रामचरित मानस है क्या बाबा यह नाम आपने लिखा है आपने रखा है कहा नहीं मैंने नहीं रखा है इसका तो ये रामचरित मानस आपको कहां से अलग से यह नाम सुझा तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि इसका नाम रामचरित क्यों है अगर आपसे यह पूछा जाए कि वाल्मीकि रामायण की रचना पहले हुई या रामचरित की रचना पहली हुई तो निश्चित रूप से आप में से 99 नाइन लोग यही कहेंगे कि वाल्मीकि रामायण की रचना पहली हुई पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि आप रामचरित का रचनाकार मुझे मानते हैं तब तो उसकी रचना बाद में हुई नी डाउट कोई संदेह नहीं लेकिन गोस्वामी तुलसीदा जी कहते हैं कि मैं इसका रचनाकार हूं ही नहीं तो फिर रामचरित मनस की रचना किसने की रच रचे मे निजा सिरा मान से सेवता बाबा जी लिखते हैं कि राम चरत रच महेश निज मानस रखा इसकी रचना खुद देवादिदेव भगवान विश्वनाथ जी ने रचना की रामचरितमानस मन रच महेश निज मानस रखा और फिर अपने मन मानस में न जाने कितने दिनों तक वो इसको रखे रहे पाए सुसमय शिवासन भाखा और फिर सेठ समय उपलब्ध होने पर इसी की कथा भगवान शंकर जी यही कथा भगवती पार्वती जी को सुनाते पाए सु समय शिवासन भाता ताते रामचरित्र मानसवर इसलिए मैंने इसका नाम इसलिए भगवान शंकर जी ने ही उसका नाम रामचरित्र मानस रखा क्योंकि ये जो राम का चरित्र है भगवान शंकर जी के मानसरोवर में रहा हुआ है मानस में रहा हुआ है इसलिए जो भगवान शंकर जी के मानस में रहा हुआ परम पवित्रीय रत्न है इसका नाम रामचरित मानस है, जी कहते है की पर का लग रहा था। और उसी समय पर जी का पदार्पण हुआ, और उसमें वहां के शेषतम रामोपासक संत श्री भरद्वाजी महाराज भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग तिन्ह राम पद अति अनुरागा, तापस समतम दया और पत परम परमार्थ पथ पत परम सुधाना परमार्थ पथ पतिक होने के कारण वो संतों के आवागमन की सेवा में लगे हुए थे माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में हम जो भी जब तप करते हैं वो अनुष्ठान पूर्ण होते हैं श्री यज्ञ यज्ञवल्क जी महाराज राम मंत्र का पुरस्त करने के लिए तीर्थराज प्रयाग की धरती पर पढ़ा महर्षि भरद्वाजी ने अपने शिष्यों के साथ में आगे बढ़कर के उनका स्वागत किया और आश्रम में लाए ब्राज्मान कराया। एक महीने तक उन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक अंगन न्यास, न्यास आदि करते हुए पूरा राम मंत्र का विधि उन्होंने संपन्न की। और जू ही पूर्णिमा लगी अनुष्ठान पूर्ण हुआ हवन हुआ और पूर्णता पर उन्होंने जू ही ध्वनि की एक और तो महर्षि याज्ञवल्के जी प्रसन्नता पूर्वक अपने आंखों में प्रवाहित आंसू कर रहे थे कि आज मेरा अनुष्ठान समिति संपन्न हो गया लेकिन इस संख ध्वनि को सुनते हुए एक संत के आंखों में आंसू बह पड़े और वो थे भरत्द्वाजी भरत्द्वाजी महाराज और के जी महाराज जी महाराज आए और याज्ञवल्केजी के श्री चरणों में पड़ गए वो जानते थे कि अब महाराज का अनुष्ठान पूरा हो गया है अब ये चले रामचरित में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिछुरते के प्राण हर ले के प्राण हर ले मिलत एक दुखी दारुण दे मिलत के दुखी दारण दे लोगों की गति समान होती है। संत जब मिलते हैं तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है और जब वो बिछोड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि प्राण निकल रहे हैं। और दुष्ट जब मिलते हैं तो दुष्ट जन संग जनदेह बिझाता दुष्ट जब मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्राण जा रहे हैं और संत जब मिलकर के बिछुड़ते हैं ऐसा तो लगता है कि प्राण निकल रहे हैं महर्षि भरद्वाजी रोटे चरणों में बैठ गए उन्होंने सोचा कैसे महान पुरुष को रोका जाए श्री चरणों में उन्हें जटा मुकुट से शोभित अपने श्रे को यज्ञ बल्कि जी के चरणों में रख दिया यज्ञ बल्कि जी महाराज ने उनको उठाया कहिए महाराज क्या बात है आपके आंखों में आंसू क्यों कहा कि महाराज आपकी शंख ध्वनि यह बता रही है कि साहब अब आप प्रस्थान करेंगे महाराज सच बात तो यह है कि अगर स्वयोग ज्ञानी सत्पुरुष के प्राप्त होने के बाद में अगर मन की शंकाओं का उच्छेदन ना कर लिया जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है और आप जैसे राम तत्व को जानने वाले महापुरुष कहा मिलेंगे महाराज ये एक महीना कैसे व्यतीत हो गया हम तो संतों की सेवा में ही लगे रहे हमें तो फुर्सत ही नहीं मिल सकी कि आपके मुखारबंद से निश्रित होने वाली चंद्रशित जो करने ज्ञान थी ज्ञान की थी उनसे मैं ज्ञान को प्राप्त कर पाता महाराज मेरे मन में कुछ प्रश्न है, है। लेकिन उस प्रश्न को करते समय मुझे दो चीजों का अनुभव हो रहा है एक भय और लज्जा मेरे मन में एक प्रश्न है पर उस प्रश्न को करते हुए मुझे भय लग रहा है कहत सोमुह लागत भय लाजा का मुझसे प्रश्न करने में आपको भय क्यों लग रहा है का मुझे डर इस बात का है कि कहीं आप मेरे प्रश्न को सुनकर के आप नाराज ना हो जाएं और मुझे श्राप ना दे दे ऐसा आप कोई प्रश्न करेंगे महात्मा होकर के कहा कि महाराज है तो प्रश्न मेरे दिल का ही लेकिन कहीं आप नाराज ना हो जाएं कहत सुमुह लागत भय और दूसरी चीज मुझे लज्जा आ रही है लज्जा किस बात की आ रही है काक महाराज जिन राम के नाम पर मैंने अपना सिर मुड़ाया सारी जिंदगी पर उनका बाना धारण करके उनके नाम को रटते हुए मैंने खाया पिया उधर पोषण किया पर उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता मेरा प्रश्न आप सुनेंगे तो कहीं आप मुझे नास्तिक समझ के नाराज मत हो जाना महाराज राम नाम की महिमा बहुत बड़ी सुंदर रामचरित में गाई गई हमने सुना है श्री राम जासु नाम वाले शंकर काशी देत समय समगति अविनाशी इसी राम नाम के ही प्रभाव से भगवान शंकर जी काशी में लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं। राम नाम कर अमित प्रभाव वेद पुराण उपनिषद गावा संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि निरंतर राम नाम का जाप करते तो वो राम है कौन उन राम के बारे में मैं जानना चाहता हूं कबीर साहब ने तो कहा कि राम चार है कबीर साहब जी कहते हैं कि राम रामचार कैसे का एक राम दशरथी का बेटा और एक राम घर घर में लेटा और एक राम ने जगत पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा एक राम वो है जो ककुत कुल भूषण चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तनय दासरथे राघवेंद्र श्री राम है और एक राम घर घर में लेटा एक राम वो है जो कणकण में अनुचित हो रहे हैं रमनते योगना जो कणकण में विराजमान है एक वो राम एक राम घर घर बने एक राम वो है जो राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले और जैसी जाकी चाकरी तैसे ताकू दे श्रीमद भागवत में कहते हैं पश्चात हम यदे तच्चो योग्य सुष्म जब ये संसार नहीं था तब जो था वो मैं अहमेवाग्रह अहम एवं नान्यद यद सत सत्परम पश्चाद हम यदे तच्चो योग जब ये संसार नहीं था तब जो कुछ था वो मैं हूं और जब संसार ये बन गया तब इसमें जो विद्यमान है वो मैं हूं और जब यह संसार नहीं रहेगा पश्चात हम यदि तच्चो योग वो मैं हूं तो एक राम दुनिया से न्यारा एक राम वो है जिन्होंने संपूर्ण सिपूर्ण ब्रह्मांडों का जो सृजन करते हैं और एक राम वो हैं जो सब कुछ बना करके सट्टी से परे हैं हम हाथ जोड़ करके आकाश की ओर उड़ता पर, पर ये जो राम कथा आपने कही अभी वो राम कौन है तो राम प्रभु तू तो। राम प्रभु तो बुझाए कृपाणी दिमो कहिए बुझाए कृपाणी दिमो राम कब ने प्रभु पूछ ही राम कब ने प्रभु पूछ तो कहिए बुझाए कृपा ये जो राम है जिनके मंत्र का जाप भगवान शिव करते हैं जिनके नाम के बल पर काशी में मुक्ति प्रदान की जाती है ये राम और वो जो ब्रह्मा अखिल अखिलकोट ब्रह्मांड रायक है वो राम और ये जो दशरथ जी के तने हैं ये राम ये सब एक ही हैं या अलग अलग है प्रश्न को सुनने के बाद अब आप सोचो वो कह रहे हैं कि राम कवल राम कौन है कहीं गुस्सा ना आ जाए महर्षि महर्षि अग्रवल जी थोड़ा सा मुस्कुराए फिर ऋषि की ओर देखे का कि धन्य महाराज आप भी बड़े गजब की भात्मा है अरे महाराज हम आपको जानते हैं राम क्योंकि प्रारंभ में ही गोस्वामी ने भरद्वाजी का जो परिचय दिया है क्या बताया भरद्वाज मुनि बस प्रयाग तेन राम पद अति समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुदाना परम सुदाना श्री राम तत्व तो तो के परम मर्मज्ञ हैं पर फिर भी जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरत सुने तक शनका शुद्ध जो जीवन मुक्त हैं, लेकिन ब्रह्म परायण हैं, ब्रह्म में ही रहते हैं फिर भी चरित्र राम कथा की इतनी महिमा है कि वो भी मेडिटेशन का त्याग करके कथा को सुन कर चाहो सुने राम गुण गुढ़ा कि प्रश्न बना हुआ थी मूढ़ा भरद्वाजी महाराज ने थोड़ा ऋषि के अंदर में उनमुक्तता को प्रस्फुटित करने के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे हैं बड़े अद्भुत शब्द वो कहते हैं कि महाराज बोझो दशरथ जी के बेटे राम हैं तो एक राम अबाले बासो करी लरा बारे बाई नासो करी लराई बात बात को बातना तुलसी लेके दियो ओ बात, तो बात बात के को बातन्ना तुलसी लिख दी पोथन्ना स्वामी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके रख दिया इसी प्रश्न के बाद में महर्षि याज्ञवल्के जी महाराज ने कहा है कि चाहो सुने राम गुण बूढ़ा प्रश्न अति अतिमूा निश्चित रूप से आप राम के बड़े गहन भक्त हैं आप गुरुतम चरित्र के रहस्यों को श्रवण करना चाहते हैं अत्यंत मूर्खी तरह बनकर के आपने प्रश्न किया है पर महाराज एक बात बता दूं द्वचित कतु परतोष जीवन में व्यक्ति को बड़ी गहरी निष्ठा रामकथा में होनी चाहिए क्योंकि प्रथम भगति संतन कर महर्षि याज्ञवल्की जी ने कहा कि इसके लिए मैं एक उदाहरण के रूप में आपको शंकर जी की कथा सुनाता, जैसा आपने प्रश्न किया है बिल्कुल ठीक ऐसा ही क्वेश्चन सती जी के मन में पैदा हुआ था और उसका मूल कारण भी ये था कि वो भगवान शिव के साथ में दिव्यतम महानतम महात्मा महर्षि अगस्त की कथा में वो गई लेकिन उन्होंने कथा को पूर्ण दत्तचित्त होकर के श्रवण नहीं किया परिणाम ये हुआ कि उनके मन में जो परमात्मा के संदेह परमात्मा के संदर्भ में संदेह होनी चाहिए वो हो नहीं पाई और जब वे भगवान शंकर जी उस कथा को तन्मयता पूर्वक किए सुनी महेश परम पूर्वकानी पर सती जी ने वहां को कथा सुनाने लौट करके जब तो कथा का फल क्या होता है आप जानते कथा का फल ये होता है कि जिस कथा को आप श्रवण करो उस कथा को श्रवण करके उस कथा के जो परमाराध्य है उनके दर्शनों की उत्कट लालसा जीवन में पैदा हो जाती है और वो शंकर जी को तो तो पैदा हुई अगर आप यहां कथा सुन रहे हो तो इसका फल क्या है समझ गए ना कि जब आपकी आंखें डबडबा आए और आपका मन करे अरे इतने प्यारे राम जी हैं ऐसे राम जी हैं ऐसे अद्भुत भाव के राम जी हैं अगर उनका दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता शंकर जी महाराज महर्षि अगस्त जी को प्रणाम करके चले, ते अवसर भंजन मा हरिघुवंशन दंड रघुनंदन श्री राम जी की दिव्य मंगलमयी जो बनवासी रूप था राम जी का लक्ष्मण जी का जानक जी का उनको देख करके थोड़ा उनको देख करके शंकर जी ने तो सतुमन किया और ऐसे नहीं कह सच्चदानंद पर धामा सच्चदानंद परधाम कहकर के उनको प्रणाम किया और भगवान शंकर जी चले लेकिन सती जी के मन में संदेह हो गया बंद कर दिखाया तो इस प्रकार से जब उनको संदेह हो गया सती जी के मन में यह आया कि शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नाव शीशा शंकर जी तो संपूर्ण ब्रह्मांड के वंदनीय देवता हैं। समस्त देवता उन्हें सत सत्य नमन करते हैं। और उन भगवान शिव ने इन दो राजकुमारों को देखकर के प्रणाम किया बड़े आश्चर्य की बात सती जी सोचने लगी कि हाँ धरती का भार हरण करने के लिए कभी कभी साक्षात रमापति क्षीराब्द साई भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी जी धरती पर अवतरित होते हैं। लेकिन खोजें शो की अज्ञा इवनारी वो भी ये तो अज्ञानियों की तरह अपनी पत्नी को खोज रहे हैं बच्चों से लिपट करके अपनी पत्नी को पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा चट्टानों से लिपट करके पूछ रहे हैं क्या तुमने पत्नी को देखा सीता को देखा यह तो नारायण भी नहीं हो सकते। भगवान शिव ने सत्य को समझाने के लिए बड़ी चेष्टा की लेकिन भाभी बस रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं जो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं और उनमें से एक तो है भगवान शिव और दूसरे हैं महर्षिवशिष्ठ लेकिन दोनों के जीवन में एक एक घटना ऐसी घटी है जिससे ये लोग टाल नहीं सके श्री महर्षि वशिष्ठ जी के सामने देखते देखते राम का वनगमन हो गया और वे राम का वनगमन टाल नहीं सके और भगवान शंकर जी खुद दुनिया को तो खूब राम कथा का वितरण किया लेकिन भगवती सती जी के अंतर में राम जी के प्रति अविचल विश्वास की उद्भूत कराने में असमर्थ और तब ऐसी स्थिति में दोनों जगह पर एक ही बात कही गई है और वो ये बताया गया है दोनों जगह पर कि भावी प्रबल भरत जी ने गुरुदेव व जी से पूछा है कि आप जैसे सक्षम ज्योतिचारी गुरु के होते हुए जो विधाता के भी गति को टाल देता हो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका रा, आप राम का बनगा बन क्यों टाल पाए तो वशिष्ठ जी ने रोते हुए एक ही उत्तर दिया है सुनो भरत भाभी प्रवल बिलख कहु मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि प्रवल भाभी और शंकर जी ने सतीजी को समझाया कि ये मेरे इष्टदेव हैं जासु कथा गाई सि जासु में मुनि सुनाई स्वयंम इष्ट देव रघुवीरा सेव जाये सदा मुनिधीरा मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जय ध्या ये वही भगवान है सतीजी शंकर जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा एक बात बताऊं तुम मेरी धर्म पत्नी हो और यदि मेरे इष्टदेव का अपमान तुम्हारे द्वारा हुआ तो वो मेरा ही अपमान माना जाएगा इसलिए कभी भी पति के इष्टदेव का अपमान नहीं होना चाहिए यदि तुमने कथा ध्यान से सुनी होती तो तुम्हारे मन में संदेह रह ही नहीं जाता परिणाम यह है सती तुमने कथा में ध्यान दिया नहीं इसलिए कम से कम मेरे लिए इस बात को स्वीकार करो कि परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा मेरे इष्ट हैं पर सती जी की दुचित स्थिति को देखते ही भगवान शंकर जी समझ गए जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए और सती जी जब चलने लगी तो भगवान शंकर जी ने भी वही शब्द कहा जो वशिष्ठ जी ने कहा था कि भाभी प्रबंध कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं हम दुनिया को तो सुधार देते हैं लेकिन अपने घर वालों को नहीं सुधार पाते और भगवान शंकर जी सती जी के मन का संदेह की निवृत्ति नहीं कर सके शंकर जी ने कहा कि अगर तुम जाती ही हो तो ध्यान रखना मर्यादा बनाए रखना सती जी गई और भगवान शंकर जी ने आप जरा देखिए शंकर जी की जो पूजा होती है राम जी के परिवार को नहीं पूजा जाता राम दरबार पूजा जाता है कृष्ण जी का परिकर पूजा जाता है दुनिया में विलक्षण देवता है भगवान शिव जिनके परिवार की पूजा होती है शिव परिवार और उस परिवार के बीच में देखो ये क्या दरार पड़ी इसलिए बड़ी सुंदर बात रहीम जी ने एक दोहे दो कही ने धागा मत तोड़ो चटका मन धागा प्रेम का बस तो रो सट भा टूटे थे फिर ना जुड़े टूटे ते फिर ना जुड़े जुड़े गाठ पर जाए नहीं रे रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चच्रिका रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चच्रिका ने भगवान शिव का कहा नहीं माना और परीक्षा लेने के लिए चल दी। और भगवान संकर जी ने ऐसी स्थिति में क्या किया आप जानते हो जीवन में दुख सबसे बड़ा कब होता है जब जिनको आप अतिशय समझते हो और वो आपसे दूरी बना रहे हो भगवान शिव सती जी से कितना प्रेम करते थे कितना प्रेम करते थे ये अगर आपको देखना हो तो आज संपूर्ण विश्व में जो बावन शक्ति पीठें हैं वो उनका प्रमाण है सती जी के शरीर को अपने कंधे पर रख कर के शंकर जी ने कितना तीर्थाटन किया है उनके व्योग में जो रोए उनके आंखों से आंसुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए हैं और ऐसी सती जी ने जीवन में आज पहली बार भगवान शंकर जी के कथन पर विश्वास किया टेंशन हो गया दुनिया के डॉक्टरों से पूछो आज दुनिया में जो ज्यादातर रोग हैं उन नब्बे प्रतिशत रोगों का कारण टेंशन है अगर मई और जून का महीना हो तो जरा देखो सूर्य कितना तपता है एक सूर्य और टेंशन में तो 10 सूर्य हो गया टेनमनी अंग्रेजी में शायद 10 होता ने? है ना और सन सन सनमानी सूर्य 10 सूर्यों की तरह जो तपा दे शरीर को उसका नाम टेंशन है व्यक्ति स्तर कैसे रह पाएगा बोले ऐसे स्थिति की इस टेंशन की दवा दुनिया में कहीं नहीं है पर पूज्य पाद बाबा जी ने रखी है भगवान शंकर जी ने गोली ले ली और ये गोली टू इन वन हैन इसमें टेंशन भी खत्म हो जाता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है भगवान शंकर जी ने इसी गोली को लिया है सोई जो राम का हुई है सोई जो राम को रा जब आपके जीवन में टेंशन आ जाए जब चिंताएं आ जाए इस चौपाई को आप आराम से इस टैबलेट को खा लो चाहे ठंडे पानी के साथ चाहे गर्म पानी के साथ वही है सोई जो राम रच रहा खा कोकर तर्क बढ़ा खा लेकिन आप जानते हैं डॉक्टर लोगों का ऐसा भी कथन है कि जब गोली खाते हैं तो उसकी गर्मी पैदा होती है इसलिए गोली के साथ में कम से कम आधा गिलास पानी जरूर पी लेना चाहिए आधा गिलास पानी या दूध जो भी बताया ताकि वो गोली से उत्सर्जित होने वाली जो उष्णता है उसको समित कर सके समन कर सके तो भगवान शंकर जी ने उसके बाद में जो गोली ली गोली के बाद में जो पानी पिया उसका ध्यान रखना क्या किया भगवान शंकर जी ने अस कहे लगे जपन हरि हरि नाम कहे लगे जपन नाम सती सती गई गई भगवान शिव ने पहले तो हुई है सोय जो राम रचि राखा कोकर तर्क बढ़ावे साखा अपने राम को स्मरण किया और अशकह लगे जपन हरिना राम नाम ऐसी औषधि है प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी रामनाम जप ताम को तो भय सर्वतापन को भेज दम दुनिया भर के जितने भी संताप में उससे पैदा होने वाला जो ताप है उसको समन करने वाला है असकह लगे जपन हरि हरिनामा और जो सती गई जहा प्रभु सुखधाम सती जी वहां गई जहां सुखधाम थे लेकिन लेकर के वहां से ये लौटी दुख के पास से तो शतीजी ने चिंतन किया हमें कैसी परीक्षा लेनी चाहिए उनके मन में आया कि साधारण से मनुष्य दिख रहे हैं, पत्नी के में रो रहे हैं यदि मैं इनकी पत्नी बनकर के इनके सामने प्रत्यक्ष हो जाऊं तो ये अपनी पत्नी समझ करके मुझे आलिंगन करने के लिए जो ही दौड़ेंगे उसी समय में इन्हें साफ देकर पत्थर का बना दूंगी और इस प्रकार से जो महर्षि गौतम ने एक नारी को एक पत्थर का बनाया था उसका बदला भी हो जाएगा और फिर भगवान शंकर जी को बताऊंगी कि जो तुम्हारे सच्चानंद थे ना वो पत्थर बनकर पड़े हुए करके देख लो बहुविधि हृदय धर सीता कर्म अत्यंत चिंतन करने के साथ में भगवती सीता जी का उन्होंने रूप धारण कर लिया तुम रूप तो किसी का भी धारण कर सकते हो लेकिन श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मधुराटक में लिखा है बचनम मधुरम चरितम मधुर बचन ही बचनों में ही माधुर्यता नहीं होनी चाहिए चरित्रों में भी माधुर्यता होनी चाहिए तुम स्वरूप तो किसी का धारण कर सकते हो लेकिन उसका स्वरूप का जो चिंतन है जो आचरण है वो भी आना आवश्यक है सत्य जी सीता तो बन गई लेकिन सीता का आचरण नहीं आ पाया आप पूरी रामायण को पढ़ के देखो सीताजी कभी राम जी से एक भी कदम आगे चलते ही नहीं हमारे परम पूज्य संत डॉक्टर राम कुमार दास वेदांत भूषण जी कहा करते थे कभी कभी लोग अक्षरी भूत की तरह अक्षर को पकड़ लेते हैं अब इसको अक्षर की तरह मत पकड़ लेना कि मतलब पति अगर चलते हो तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो आगे बढ़ने का मतलब अगर डिसीजन लेना हो घर के निर्णय लेना हो तो पति के निर्णय को पत्नी को महत्व तो देना चाहिए उनके निर्णय को अगला स्थान देना चाहिए चलने पुरने में मत मत लेना आप भगवती सती जी सीता जी जब राम जी के साथ में चलतीं आगे राम है? आगे राम जी जा रहे लखन अपनी पाछे तापस वेश विराजत काछे उभय बीच सी कैसे दोनों के बीच में जानकी जी चल रही हैं आगे नहीं उभय बीच सी कैसे और ब्रह्म जी वो बीच माया जैसे लेकिन सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया तो कहां से प्रकट हुई पीछे से प्रकट नहीं हुई आगे हो चल पंथ ते जही आवत नरभू जिसमें सच्चिदानंद राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी सौमित्र श्री लखनलाल जी सीतानवे करते हुए जिस पद पर जा रहे थे सती जी आगे से सीता जी बनकर के प्रकट हुई हास्य को बिखेरती हुई उनको ऐसे दिखलाई पड़ी मानो कि वो सचमुच की सीता है अरे राम जी का चिंतन की बात तो छोड़ो लक्ष्मण जी भी समझ गए कि सीताजी तो हो नहीं लक्ष्मण जी भी जान गए लक्ष्मण जी के संदर्भ में हम लोग कई बातें कहते हैं कि वो गर्म थे क्रोधी थे लेकिन यहां पर कहते हैं कि अति गंभीरा कह न शकत कठू अति गंभीरा बड़े गंभीर थे लक्ष्मण जी में प्रभु स्वभाव प्रभु प्रभाव जानत मत मतरा शि कपट जानव सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जानू राम जी को सब कुछ पता लगेगा अब राम जी ने परीक्षा लेने के लिए कोई आता है तो परीक्षा तो कोई बड़ा लेता है ना तो प्रणम होता है तो राम जी ने पिता समेत लीन निजना दूरते दंड प्रणाम दूर से ही पूर्व श्री रामभद्र जी ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे माते आप कैसी पधारी यहां पर मां कहकर करके उनको प्रणाम किया वो सोच रहे थे पत्नी समझ करके दौड़ेंगे लेकिन भगवान श्री राम जी ने मां कहकर के प्रणाम किया और सती जी जान गए कि मैंने बहुत भयानक भूल कर डाली राम जी ने उनको एक वार्निंग और दे दी राम जी ने पूछा कि विपिन अकेली फिराओ के ही हेतु कहू बहोरी कहाष के तू विपिन अकेले फिर के ही है तू है तू कहू बहोर कहा मां वृख केतु शंकर के जी का नाम लिया वृक्ष केतु का मतलब क्या हुआ भगवान शंकर जी की जो ध्वजा है ना उस पर चिन्ह किसका है वृखभ का बृखभ मानी धर्म जिनके जीवन की धर्म की ध्वजा है उसकी पत्नी अधर्म के मार्ग पर क्यों चल पड़ी कहू बहोर कहा वृख केतु ये धर्मध्वजी भगवान आशुतोष तो हैं? हे भगवती ये वो जंगल है अरण्य का जंगल इस दंडकार में जो पत्नी अपने पति के ऊपर संदेह करके उससे बिलक हो जाती है फिर वो दोबारा मिलती नहीं है इसी जंगल में मेरी सीता ने मुझ पर अविश्वास किया मैं उसे तनाशता फिर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रही है और वो तुमने भूल कर दी है अब लगता है कि शिव अब तुमको मिलेंगे नहीं ऐसे तो मिल गए लेकिन बाद में सती जी को उस रूप में नहीं मिले जो प्रेम जो भाव था भाव उनका बदल गया सती जी तड़फड़ा उठी लौटी बहुत गंभीर हो गई दुखी हो गई थरथरा करके आंसू गिर पड़े राम जी जान गए कि सती जी बड़ी दुखी हो गई तो जाना राम सती दुखी पावा जाना राम सती दुखि पावा निजे प्रे भाव सुप्र ग Ah. <laughs> प्रभु देखा बस राम ही राम नजर आने लगे जिन राम जी को उन्हें अभी पीछे से आते हुए देखा था जिन्हें देखकर उन्हें संदेह हुआ था राम सती जी ने जब उनको एक तरफ देखा तो मिथिलेश नंदनी किशोरी जी तो उनके साथ में है राम जी से हास्य वंदन करते हुए मुस्कुराती हुई चली जा रही सती जी घबरा गई ये तो जगत चल है मैंने क्या कह एक पल में पीछे मुड़ी पीछे मुड़ करके देखा प्रभु पीछे भी आ रहे हैं सतीजी घबरा अब फिर सती राम जी सीता सैतने जहां चित्व प्रभु आसी सर्वत्र उनके आराध्य और उनके पतिदेव के आराध्य बैठे हुए थे बड़े बड़े ऋषि लोग उनकी वंदना कर रहे थे सती जी सोचने लगे मेरे इष्ट पति के इष्टदेव मेरे भी तो इष्टदेव हुए ना इस सौभाग्य से मैं वंचित क्यों हूं मुझे तो उनका बंधन करना चाहिए था मुझे तो उनके चरणों में झुक जाना चाहिए अब मैं अपने पति को क्या उत्तर जाकर के दूंगा एक विशालतम रोशनी विराट ब्रह्म का दर्शन शहस्त्र शिरखा पुरखा शहस्त्राक्षार शहस्त्र पाद हजारों भुजाओं हजारों हस्तार्द हजारों हस्तार पादारविंद और जितने भी देवता हैं, देखे श्यो विधि विष्णु अनेका एक नहीं अनेकों ब्रह्मा विष्णु लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। भगवान का बंदन कर रहे हैं उपजास नाना विरंच विष्णु भगवान ऐसे ब्रह्म है राम जी सती जी को एक मौका दिखा थोड़ी चतुराई सूझी दक्ष की पुत्री थी ना सोचा मौका अच्छा है इस समय सभी देवता लोग राम जी की प्रार्थना में खड़े हुए हैं मेरे जो पति होंगे वो अकेले खड़े होंगे मैं चुपके से पीछे जाकर के खड़ी हो जाती हूँ तो शंकर जी के जवाब प्रश्न से प्रश्न और जवाब से बच जाऊंगी यहीं पर जाकर के मैं खड़ी हो जाती हूँ लेकिन सती जी ने क्या देखा देखे सेवो विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एकते एका बंदत चरण करत शिवा विविध वेश देखे सब देवा अब देखा उनमें से कौन से शंकर जी ऐसे हैं जो अकेले हैं तो सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनुरूप और जय जयी बेस आजाद सुर तेही तेही तन अनुरूप एक भी शंकर जी अकेले थे ही नहीं सती जी समझ कि अब इस सभा में शिव के पास में मेरा कोई स्थान नहीं है सती जी घबरा करके भूमि पर बैठ गई मस्तक रख लिया बहोर बुलुक्यू नैन उघारी आंख खुल करके देखा कहून कथु दीखता दक्ष कुमारी अत्यंत प्रकंपित और व्य होकर अपने पतिदेव के पास चली भगवान शिव उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आज शंकर जी ने पहली बार एक शब्द सती जी से कहा है कि लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सभा सती जी सत्य सत्य बताना तुमने मेरे आराध्य की परीक्षा कैसे ली कही तुमने मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं किया और ध्यान रखना परिवार वाले लोगों अगर कभी पति को पत्नी से ऐसा कहना पड़े कि सत्य बताना इसका मतलब पति और पत्नी के बीच का दाम्पत्य रस अच्छा नहीं चल रहा है एक दूसरे में विश्वास नहीं है आज शंकर जी को यह शब्द कहना पड़ा लीन परीक्षा कवन विधि कहा सत्य बताना और बड़ी बड़ंबना है आज जीवन में पहली बार शंकर जी ने सती जी से कहा है कि सत्य बोलना और जीवन में सती जी पहली बार शंकर जी से झूठ बोल रही है कछूना परीक्षा लीन है गोसा कचू नी प्रणाम प्रणाम तुम रे नाम इन शब्दों को कहते कहते सती जी फपक पड़ी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली थी मैंने आपकी तरह ही प्रणाम किया है वास्तव आशुतोष शंकर जी के प्रकंप शंकर जी ने सती जी के प्रकंपित गातों को देखा भय से बिखरी हुई बाणी को देखा शंकर जी समझ गए ये असहज है निश्चित रूप से कुछ घटना वहां पर घटी है शंकर जी ने सोचा मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करूं हुआ क्या है वाकर? क्योंकि सती जी सहज दशा में नहीं है इनकी बाणी बोलने में बिखर रही है शंकर जी मेडिटेशन में चले गए और सती जो चरत जो कुछ हुआ था सती के सीता जी का रूप धारण किया और किस प्रकार से हास्य रस को करते हुए अपने से बड़े के सामने तो लोग घूंघट डाल करके घूम जाती है कितनी मर्यादा हो कितनी प्रतिष्ठा होती है यही ऐसे गई राम जी के सामने सीता जी का रूप धारण करके गई शंकर जी को बहुत दुख हुआ चिंतन करने लग गए कि मैं सती जी के साथ में अब क्या बिहेव करू उदाहरण बहुत हल्का सा है लेकिन मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ जाएगी इसलिए मैं आप गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सेवसम को रघुपति व्रतधारी और बिन अगत सती अस्कर जी गोस्वामी तुलसीदास जी सती जी के पक्ष में है शंकर जी का भाव जो हो वो शंकर जी जाने लेकिन सती जी की कोई भी गलती नहीं थी रामलीला में कितने लोग सीता जी का रूप धारण करती हैं बेटियां कितने लोग राम बनते हैं तो क्या पाप है अगर वो सीता बन गई तो भगवान शंकर जी ने बिन अघ निष्पाप सती जी का त्याग किया लेकिन इस त्याग को समझना बहुत जरूरी है शंकर जी ने त्याग कैसा किया त्याग का तो मतलब होता है सीधे पति बोलता गेट आउट चले जाओ यहां से लेकिन वो शंकर जी दक्ष के यहां पर सती को कितने बार समझा रहे हैं आप देखो कितने बार समझाया मत जाओ ये त्याग कैसा था उनका कहां सती जी उनसे अलग हुई है सती जी उनके साथ ही है? चाहते तो पहली बार में ही बता देते तुमने क्या क्या किया इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया क्यों नहीं बताया कैसा त्याग था शंकर जी कहते हैं इसमें सती जी की कोई गलती नहीं है मेरा भाव ऐसा है अब जरा हल्का सा में आपको थोड़ा सा बताऊं। जैसे पुराने जमाने में लोग अपने घर को छोड़कर एक एक महीने तक नाते रिश्तेदारों के यहां चले जाते थे अब कोई एक व्यक्ति अपना शलबट्टा दरवाजे के बाहर सड़क के किनारे रखा छोड़ गया एक महीने जब लौट करके आया तो उसका सलबट्टा उसे नहीं मिला ध्यान से सुना इस दृष्टान्त को बात आपको समझ में आएगी मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे एक प्रश्न करूंगा लौट करके जब आया तो सलबट्टा उसका तो नहीं मिला लेकिन 10-15 दिन बाद वो एक सड़क के किनारे से गुजर रहा था एक वृक्ष के नीचे एक बड़ा प्यारा सा हनुमान जी का विग्रह था हनुमान जी की छवि रखी थी जब गौर से गया प्रणाम किया ध्यान दिया तो वो जो मसाला रगड़ने वाला था जो सलबट्टा था ना बोई को किसी ने सिंदूर रंगा करके और पेड़ के नीचे रख दिया था अगरबत्ती जल रही थी और दीपक जले हुए थे सैकड़ों लोग आ करके मन्नता मान करके वहां से जा रहे थे अब बोलो अगर आपके साथ में ऐसी घटना घट जाए तो क्या आप उससे लाकर का हिम्मत आप, आप भी एक दीपक जलाएंगे और अगरबत्ती लगाएंगे आप वहां पर आप भी उसको शंकर जी कहते हैं सत्य जी निष्पाप है लेकिन यह सीता बन गई है बहुत ऊंचा भाव था अब आज के जमाने में इस भाव का पालन करना लोगों को संभव नहीं इसलिए मुश्किल है शंकर जी कहते हैं ये जो सती जी का रूप है ये अब बंदनीय हो गया है क्योंकि ये मेरी परमाराध्या इष्ट भी बन गई अब इनके साथ में ये मेरे बगल में कैसे बैठ सकती है? ये तो मुझसे अभी मेरे बगल में नहीं बैठ सकती ये तो मेरी बंदनीय हुई आराधनियां होगी लेकिन इस ऊंचाई तक सती जी का पासंग नहीं था कि वो पहुंच पाती वहां तक इसलिए शंकर जी ने कहा यह तो उसी तरह से रो पड़ेंगे गृहस्थी की तरह कैसे कैसे हो सकता है शंकर जी के मन में बहुत से विचार उठे और फिर भगवान को ही उन्होंने प्रणाम किया बहुर राम माया सिर नावा प्रेर सती सतहि झूठ का हवा श्राम जी को प्रणाम किया और उन्हीं से पूछा अब मैं इस धर्म का निर्वाह कैसे करूं तो सुमरत राम हृदय अस आभा राम जी को सुमन करते ही तत्काल एक प्रेरणा राम जी ने उनके हृदय में पहुंचा दी कि ए तानु सती भेटिया वो संग alpa एतन अब नहीं ये देवताओं को पता चल गया कभी कभी देवता लोग भी आकाशवाणी ना बिना के कर देते हैं कहीं भी श्रीमद् भागवत में एक आकाशवाणी की और एक यहां पर करी श्रीमद् भागवत में कब की जब अच्छे खासे से बसदेव देव जी की देवकी जी की विदाई हो रही थी अस्तम अष्टमोगर हो हंता आकाशवाणी इसी का आत्मा पुत्र धारा तुम जाएगा अब नहीं घोषणा करते तो कुछ तो आराम से व्यतीत हो जाते दिन और यहां पर देवताओं ने घोषणा कर दी भगवान शंकर जी सती को राम कथा सुनाते हुए चले जा जा रहे रहे थे राम कथा सुनाते हुए शंकर जी देवताओं ने बीच में पुष्पों की वर्षा की और कहा धन्य प्रभु भगवान आस्तो जी आपके समान तुम समुपति व्रतधारी आपके समान भला भगवान का तुम्हारा भक्त हो कौन सकता है ऐसी आपने प्रतिज्ञा की ऐसी प्रतिज्ञा तो कोई कर ही नहीं सकता है। अब सती जी ने सोचा आपने प्रतिज्ञा की शंकर जी की ओर देखा कहा कि आपने प्रतिज्ञा की और विदेश को पता लग गया और मैं आपके घर में अगर पति अगर कोई प्रतिज्ञा करे तो सबसे पहले किसको पता चलना चाहिए ग्रहणी को पता लगना चाहिए और मुझे भी पता नहीं और ये आकाश से फूल वर्ष रहे कि आपने ऐसी तुम बिन्न करे कोना राम भगत सम भगवान राम भक्ति की सामर्थ्य भी वैसे गोस्वामी तुलसीदा जी दोनों लिखते हैं कहते हैं रघुपति भगत करत कठिनाई कठिन भी है और भक्ति से समान कोई सर भी नहीं इसलिए राम भक्ति की सामर्थ्य सब में नहीं होती इसमें कहते हैं राम भगत समृत तुम ही हो केवल इसमें सामर्थवान राम भगत समृत भगवान असपन तुम भी करे को भला आपके सिवा ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला दुनिया में कौन है तो सती जी ने पूछा आपने कौन सी प्रतिज्ञा की जो मुझे नहीं मालूम अब मैं थोड़ी सी कथा को जल्दी से बढ़ा देता हूं सती जी ने बहुत कोशिशें की आज सती जी को भी फिर वही बात कहनी पड़ी पहले शंकर जी ने कहा ना कि सत्य बोलना अब सती जी भी कहती हैं कि आप सत्य बोलना न कवन पन कहो कृपाला सत्य धाम सर्वज्ञाला आप सत्य के धाम जूट तो आप बोलोगे नहीं सही सही बताना आपने प्रतिज्ञा कौन सी शंकर जी ने कहा तुमने नहीं बताई तो हम क्यों बताएं अब सत्य जी से जितने भी नाटक नोटंकी हो सकती थी त्रियाचरित के वो पूरे उन्होंने किए और माताएं जब नाराज हो जाएं तो फिर घर को धोना नहीं पड़ता पोछा नहीं लगाना पड़ता अपने आप पोछा लग जाता है इस कोने पर बैठेंगी तो गंगा जमुना की धारा बहेगी और फिर अगर वहां मनाने के लिए श्रीमान जी पहुंच जाएंगे तो दूसरे कोने में बैठ करके गंगा जमुना की धारा धाराएंगे तो चार कोने में बैठेगी पूरा अपने आप साफ हो जाएगा उधर है ना तो इस प्रकार से महाराजा भगवान शंकर जी ने उनको बात बताई नहीं सती जी ने बहुत सत्रिया चरित किया पर शंकर जी ने नहीं बताया जितने भी नाटक वन करेंगे शंकर जी ने रास्ते ही बदल दिया शंकर जी के पास में दो काशी हैं शंकर जी का घर कहाँ पर है मालूम है जहां बस शंभ भवानी सो काशी से एक असन वाराणसी और एक उनका बिहार क्षेत्र है जैसे रामोपासकों के बिहार स्थली कौन सी है राम जी की चित्रकूट भगवान नंदनंदन शाम सुंदर जी की वृंदावन ऐसे ही भगवान शंकर जी की उत्तर काशी जा तो रहे थे काशी के लिए और पहुंचे कैलासा रास्ता बीच में ही उन्होंने रास्ते बदल दिया कहा जाओ हम घर चलेंगे नहीं अब सती जी ने सोचा ये तो कैलाश आ गए अब क्या करें कैलाश में तो गुफाएं थी सती जी ने कहा चलो किसी गुफा में ले चलेंगे अंदर दरवाजे दरवाजे तो नहीं होते जब तक सती जी अंदर किसी गुफा को ठीक ठाक करने के लिए गई भगवान शंकर जी ने वहीं पर बटवृक्ष के नीचे अपना आसन लगा दिया कैलाश पर आप रामचरित में प्राय कर देखेंगे कि भगवान शंकर जी बटवृक्ष के नीचे ही ज्यादातर बैठते ये बटवृक्ष है क्या तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगला में कहा है कि बट विश्वास अचल निज धर्म अपने परमारात्म में अविचल दृढ़ निष्ठा ही वो बटवृक्ष है जो आपकी आस्था को निरंतर दृढ़ता प्रदान करता रहता है भगवान जी शंकर जी उसी के नीचे समाज में बैठिए हमें है काम ईश्वर से जगती रु थे तो रू हमें है जगत रू हे तरुणे तो हमें काम ईश्वरी से जगत रु हे तरु तो ठंडे हमें हो मार लाज लो की भजन करे देश्वर के भजन करे मे में ईश्वर के।, के अगर तू तू ते तो थू हो भजन Agar chhu, pe to chhu, te ne de. सारे विषयों से प्रीत सारे विषयों से अगर तू तो तू प्रत ने माता पिता से संतों से सत्संगत के संस्कार पाए आप सत्संग में ही जाओ आप कथा में ही जाओ ये चिंतन करो बड़ा प्यारा भजन की लाइन है में अपना कर में करूँ लो के, या के भोगों में दुनि यहाँ के भोगों में लोग दुनिया यहाँ के भोग दुनि I'll keep on going. Big chance. में जाना शंकर जी का सहज स्वरूप है सहज सहज में ये भगवान बैठते हैं उनके अंताक्रमाराध्य के साथ में एकात्म भाव हो जाता है और जब वो भगवान में डूब गए तो फिर कह की समाधि फिर क्या वो तो सब अद्भुत आनंद की वर्षा होती है दुनिया के लोग जब कथा कर, हम जैसे कथावाचक साधारण जब कथा करते तो क्या करते हैं मन को अंदर लाने की कोशिश करते हैं जो बाहर दुनिया में मन बिखरा हुआ है ना वो मंगलाचरण के द्वारा क्या करते हैं मन को समेटते हैं अंदर में लाते हैं और शंकर जी जैसे जब महापुरुष कथा करते हैं तो क्या करते हैं करतेमन बाहर खीन उनको कथा के लिए भी मन बाहर करना पड़ता है बहुत फर्क है शंकर जी ने तब राम जी का चरित्र शुरू करते, तो, करते तो वो तो निरंतर ही अंदर में ही रहने वाले हैं इसलिए भगवान शंकर जी समाज में बैठ गए लेकिन सती बसें कैलाश तप अधिक सोच मन माये मरम ना को जान कछु जुगुसम दिवस रहा गुस्म जी ने उदाहरण दिया है तपय आवा एब उ अधिकाई सती जी समय पर पानी रख देती हैं वस्तुएं रख देती हैं सब कर देती हैं लोगों को पता नहीं लगता कि सती जी एकदम सहज दिखाई पड़ती हैं लेकिन अगर आपने गाँव में कभी अवे देखे हो कंडे लोग वो खपरे बनाते थे और अवा के अंदर जब हम बचपन में थे ना गाँव में थोड़ा खेलते थे। से तो जाकर जाएंगे, जाएंगे। तो तो जा के छुपा करके कहीं चिन्ह लगा करके उसी आवा में अपने प्राण प्रतिष्ठा तो बाद में होगी ना रख दिए और उसके बाद में जब उनको देखने के लिए जाए बीच में तो वो कुछ खुरपी उर्पी ले जाए धीरे से जो ऊपर में मिट्टी लगा देते हैं ऐसी थोड़ा सा। और बाहर से तो अब एकदम सामान्य दिखलाई पड़ता है लेकिन थोड़ा सा से एकदम सामान्य दिखलाई पड़ रही लेकिन अंदर उनकी स्थिति उसी अवा की तरह है। अंदर लाल है पति प्रत्याग हृदय दुख भारी अत्यंत दुख से तप रही थी सती जी ने फिर सोचा कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं केस फाइल कर देना चाहिए तो सती जी ने केस शूट कर दिया और सबसे पहले वो ब्रह्मा जी की अदालत में पहुंची ब्रह्मा जी से क्या कारण अब विधिय बुझिए नहीं तो ही ऐसे तो तुम्हारे चार मुखार भी नहीं। आप चतुर चतुरे लेकिन अब आपको इतना सुझाई नहीं पड़ता बोले क्या कि शंकर विमुख मुझ। के, के मुझे क्यों जिंदा रखे हुए हो मुझे मृत्यु दे दो ब्रह्मा जी ने आंखों में आंसू भर कर के कहा कि देवी हम कुछ नहीं कर सकते ये केस अगर आपका हमारी कोर्ट का होता तो हम कुछ कर सकते थे लेकिन ये केस तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का है राम जी की अदालत का है हम कुछ कर नहीं सकते इसमें तो ऊपर से ही आर्डर आएगा कुछ शंकर जी ने तो पहले कह दिया विधि विपरीत भलाई नहीं ये महाविपरीत है अब सती जी ने केस उठाया राम जी की दरबार में अदालत में जरा शब्द देखिए कितनी सुंदर फाइल लिखी उन्हें अपील लिखते ना तो सती जी अपील करें कि जो प्रभुदीन ने दयालु कहा जो प्रभु प्रभुदीन दयालु कहा सती जी ने रोते हुए कहा कि आप आत्म के दुखों को हन करने वाले हैं आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं यदि ये वेदों का कथन सही है तो प्रे भू सुनिए अब मोरी, मोरी। तो प्रभु सुनिए तो आप मेरी प्रार्थना सुने छोटी है बेग देह यह मोरी, ये मेरा शरीर छुट जाए किसी ने कहा सती जी इसके लिए कैसेस क्यों कर दी फिर रही थी मरने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत तो है कितने उपाय लोगों के पास लोग मर जाते कोई पाड़ से कून जाता है आत्महत्या शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है इससे बड़ा कोई पाप नहीं चाहे जितनी विषम परिस्थिति आ जाए संघर्ष करो परिस्थिति से गीता के अनुसार आत्महत्या का पुरुष लोग करते विषम विशंप से विषम परिस्थिति के साथ में भी टकराव आए सब विपदाएं आए मेरे मग में सूल बिछाएं सपत उन्हें बढ़ते हो रोके या फिर खुद जाएं। हमने कदम बढ़ाना सीखा हमने लक्ष्य बनाना सीखा लक्ष्य सिद्ध के लिए निरंतर हमने मर मिट जाना सीखा अपना तो चलना विरल है संबलगत ही मेरा बल है बाधाओं को आज चुनौती देखें किसमें कितना बन संघर्ष करें आश्चर्य होता है महाराष्ट्र में एक बार कपास पैदा नहीं हुआ किसानों ने आत्महत्या कर ली अगर वो किसान जिंदा रहे होते तो न जाने कितनी कितने कपास जीवन में पैदा की होती कितने बार जीवन में पैदा हुआ इसलिए कभी भी विषम परिस्थितियों से घबरा करके जीवन से मुख नहीं मुड़ना चाहिए जीवन में सबसे बड़ा उपहार ईश्वर का है कि तुम्हें मानव जीवन मिला इस जीवन को खुशी के साथ जियो हर एक पल को आनंद से जीव खापुर शो के लिए इसलिए शतीजी ने, ने तो तो ये ये मुंडो की मारा डालकर विभूतिमा कर कहीं से उधर घूमता था ना उसको घर को रहने का ठिकाना ना बेचारी खाने पीने को क्या करती मर गई बेचारी तो तो पहले ही मैंने अपने पतिदेव की आस्था को चोट पहुंचाई मैंने पहले ही एक पाप किया है और उसके बाद मेरे में मेरे शिव जैसे पति एक महान पति हैं ऐसे दुनिया में पति नहीं हो सकते हैं और ऐसे पति के ऊपर मैं कलंक लगाने का वाला काम करूं ऐसा मैं नहीं चाहती इसलिए मेरी मृत्यु तो हो लेकिन सहज गति से हो मेरे शिव के ऊपर कोई कलंक ना आए शंकर जी एक लाख वर्ष की समाधि का संकल्प लेकर के बैठे हुए थे पर अपील पहुंच गई राम जी के पास कोर्ट में पहुंची भगवान शंकर जी ने राम जी ने सीधा डिसीजन लिया बोले कुछ नहीं चलेगी शंकर जी बीच में उनकी समाधि खुलाई उठो पहले पहले निर्णय करो तो बीते सहस सहस सतासी सतासी बीते ताजी समाधि शंभुअ विनाशी तरी समी शंभुअ विनासी दुरा भगवान शिव की सत्तासी हजार वर्ष के बाद में तपस्या तो खुली समाधि खुली राम नाम का व्याखंड वाणी से उच्चारण करने लगे सती जी जान गई आराध्य उठ गए हैं जो ही चरणों में आकर के वंदन किया लेकिन भगवान शंकर जी अपने प्रतिज्ञा के बड़े दृणीभूत थे सतीजी ने सोचा सत्तासी हजार वर्ष के बाद में लोग भूल जाते हैं कि मैंने कब क्या कहा था शायद अब भूल गए होंगे बाम भाग मुझे मिल जाएगा पत्नी का जो भाग मुझे मिलना चाहिए बाईयों पर बैठने के लिए मिल जाएगा लेकिन शंकर जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं सनमुख शंकर आसन देना आप तो भगवती हो सामने आसन दिया और अब अगर थोड़ी देर भी वो बैठेंगे तो फिर वही बातें शुरू हो जाएंगे जी अब बुरा भी मत मानो इतना अब हो गई बात हो जाती है क्षमा करो अब वही बातें फिर शुरू हो जाएंगी इसलिए शंकर जी ने विलंब नहीं किया लगे कहना हरि कथा रसाला जब आपका जीवन नीरस होने लग जाए तो आपको सरस्वती बनाने के लिए क्या करना चाहिए राम कथा सुनो राम कथा कराओ राम कथा को करने से कराने से सुनने से श्रवण कराने से जीवन सरस हो जाता है शंकर जी क्या करने लगे बोले लगे कहना हरि कथा रसाना दक्ष प्रदेश भय काला दक्ष जी ने उसी समय पर भगवान शिव को अपमान करने की दृष्टि से विशाल जग का समायोजन किया सती जी की बड़ी इच्छा हुई शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया यद्यपि माता पिता गुरुग्रह गया यद्यपि माता पिता पुत्र मित्र और गुरु के यहाँ पर बिना बुलाए भी जाने चले जाना चाहिए जाइए बिन बोले न सुदेहा तदपि विरोध मान जहांगो तहाँ गए कल्याण न हुई संभावत सचाकर्ति मरण आदित्य चे बहुत भात समझाने के बाद में भी सती जी जब नहीं मानी तो भगवान शंकर जी ने दिए मुख्य गण संगतव विदा किन त्रिपरारती जी दक्ष जी के यहां पर आ गई आप जानते हो जब बेटी मायके में आती है तो कितना उसका स्वागत होता है देखते ही मायके वाले लोग दौड़ पड़ते हैं कोई उसकी अटैची लेता है कोई उसका सामान लेता है बच्चा अगर होता है तो कोई बच्चे को ले लेता है कितने स्वागत के साथ में बेटी को घर के अंदर में प्रवेश कराया जाता है लेकिन पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सलमानी ये घर के जो लोग होते ना भाई बहन भी वो भी मौके की तलाश में ही रहते हैं कभी कभी भगनी मिली बहुत था अच्छा च्छा च्छा आप आ गई बड़ा वो वो तुम्हारा वो जो वाराणसी के शमशान का जो पाउडर लगाता वो नहीं आया डेकोरेशन करके आया और वो जो मुंडो की माला डालता है और वो तुम्हारी गाड़ी कौन सी गाड़ी है किस कंपनी की अच्छा वही होगी बल वाली हाँ, आओ अंदर आओ अच्छा बाबूजी ने हमारे लिए पत्र भेजा था और उसके साथ में मिठाई भी भेजी थी तुम्हारे पास ही पहुंचा हो गया ना वो पत्र और अपना पत्र खोल खोल करके दिखाने भगनी मिली बहुत उसका था। परिहास मजाक उड़ाते हुए उनका सत्य जी को कुछ नहीं लगा सत्य जी अंदर गई दुनिया में एक ही एक रिश्ता होता है माता कुमाता ना भगवती सादर भले मिली एक माता माता दौड़ी और वो जान रही थी कि मेरी बेटी के लिए और भी लोग तकलीफ दे रहे हैं दौड़ करके अपनी बेटी को अपने आंचल में भर लिया और आंसू पहुंचते हुए कहा कि बेटी जीवन में अगर सुख ही ईश्वर ने दिया है तो कभी कभी दुख भी आता है उसे भी ईश्वर की सौगात मान करके उठा लेना बड़ी अच्छी बात कही गई है तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार हे ईश्वर यदि तूने कभी फूलों की खुशियां मुझे बिखेरी हैं तो यदि तेरी कारण से कभी मेरे जीवन में दुख भी आता है तो भी मैं उसे तुम्हारी कृपा माने करके अपने जीवन में स्वीकार करता हूं दुख सुख जिसमें दोनों रहते जीवन है वह गांव कभी धूप तो कभी छाव घबराना मत बेटी चिंता मत करना मैं तेरे साथ हूं मैं तेरे दुख को समझ रही हूं मां बिलक करके रोटी मां के आंचल से लिपट करके सती जी और उसी समय पर उन्होंने कहा मेरा अपमान हुआ कोई बात नहीं लेकिन देखना रामायण में कितनी सुंदर शिक्षा माताओं के लिए है कि पति का कितनी गरिमा होती है नारी के ऊपर इस बात को ध्यान रखना जहां तुम्हारे पति का अपमान होने की थोड़ी भी संभावना हो वहां पर पत्नी को भूल करके भी कदम नहीं रखना चाहिए वो चाहे सगा अपना बाप ही क्यों नहीं जब पीहर में पत्नी जाती है तब तो एक बार उसके मायके का अपमान हो जाए तो हो जाए लेकिन अगर एक बार भी अच्छे आचरण परिवार से आई हुई बेटी होती है तो अपनी ससुराल का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करती सती जाए देखू तब जागा सती जी तत्काल यज्ञ स्थली पर पहुंची सब द्वार की कंखल में घटना घट रही है विशालतम यज्ञ बना हुआ था सतीजी वहां पर पहुंची और विशाल यज्ञ में सब देवताओं के लिए यथा यथा स्थान सबको आसन दिया गया था ऋषि निरोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सब पूजन और हवन की व्यवस्था में लगे हुए थे और सती जी ने देखा कि समस्त देवताओं के लिए आसन दिया गया है विष्णु जी के लिए और ब्रह्मा जी के लिए भी आसन यद्यपि जहां पर शंकर जी ना जाए वहां पर विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी जाते नहीं हैं वहां विष्णु जी और ब्रह्मा जी नहीं आए थे शिव महाप्राण में तो लिखा है कि आए थे अभीष्ण तुम युग युद्ध हुआ है तो वहां पर वो नहीं आए सतीज आए देखो तो उन्होंने देखा कि सब देवताओं के लिए कम से कम लेकिन विष्णु जी ब्रह्मा जी के लिए सिंहासन आए नहीं थे लेकिन आसन रखे हुए थे शंकर जी के लिए तो आसन भी वहां पर नहीं था और जब इस प्रकार को ने अपमान देखा और वो महात्मा लोग जो ऋषि मुनि लोग वहां पर बैठे हुए थे सतीजी को देखे वो सतीजी आ गए कुछ मजाक और उपहास वो करने लगे तो इस प्रकार से फिर उनको सती जी को देखते ही सतीजी ने उसी समय फटकारा का सुनह स्भा सदस्य कल मुदा सुनहू सभा सदस्य कल मुनदा कही सुनी संग गंग करी सुनी गंग तो इस सभा में एक इस में जो भगवान शिव को अपमानित करने की दृष्टि से रखा गया है जिसने भी भी पर भगवान शिव की है, की की निंदा है है नहीं अगर सुनी भी है। शोफल तुरत लहव सब उन सभी लोगों को तत्काल फल मिलेगा एक में भगदड़ मचने लगी सतीजी का शरीर तेज संपन्न होने लगा जैसे कि एक बल्ब हो, अगर उसको लाइट ऑन कर दी जाए जगमगा उठता है जी का तेज दक्ष की जी का तेज एकदम उनके रोम रोम से लगी सामने आ गए और जो दक्ष को सामने आया हुआ देखा सतीजी को बहुत दुख हुआ और दक्ष को देखते ही उन्होंने कहा आंखों में आंसू भर करके पिताश्री सावधान से आप सुन ले रोते हुए सती जी ने कहा कि यदि बेटी के जीवन में दुख आता है अगर ससुराल में बेटी कभी दुख हो जाए जीवन है कभी कभी दुख भी आ जाता है तो बेटी सोचती चलो कुछ दिन के लिए मां बाप के यहां मायके चले जाएंगे ठीक हो जाएगा मैं लौट करके आ जाऊंगा और बेटी जब मायके आती है तो माता पिता की सिक्त शीतल हाथों की बरद छाया को पाकर के वो अपने दुखों को भूल जाती है लेकिन मैं दुनिया की एक एगी ऐसी अभाग्न बेटी हूं आपके शरीर से पैदा हुई हूं कि मेरा पति तो इतना महान मिला इतना महान मिला कि मैंने उसके इष्टदेव का अपमान कर दिया उनके दिल को दुखाया फिर भी एक बार भी उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि सती तुमने कोई गलती की है इतने महान है मेरे भोलेनाथ जिन्होंने मेरी गलती को पी लिया लेकिन मुझसे एक बार भी कहा नहीं कि तुमने सती गलती की है मुझे पति तो इतना महान मिला लेकिन धिक्कार है कि मैं आप जैसे पिता से पैदा दक्ष हैं आपने शंकर जी का अपमान किया है अरे आप उन शिव का अपमान कर रहे हो यदम नाम गिरेरी तम नकृत प्रसंगा दग मासु हंति दत्त पवित्र तम लंग शासनम भवान हो दृष्टि शिवम श्री जिन भगवान शिव के नाम के पवित्र दो अक्षर नमा शिवाय शिव कहने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं आपने ऐसे भगवान शिव का अपमान किया इसलिए पिताजी आपको उसका परिणाम मिलेगा आपको भी इसका परिणाम भूलना पड़ेगा भरी भांति पछताओ पिता आपको पछताना पड़ेगा आपको रोना पड़ेगा और उसके बाद में सती जी ने देखते देखते अपने शरीर को योगाग्नि से एकदम प्रकट की शरीर धड़कने लगा हुआ चारों तरफ प्रकाश छा गया सती ने उसके पहले एक बार फिर शंकर जी को याद किया और फिर किसको याद किया मालूम राम जी को याद किया भगवान राम को याद किया कहा कि मैं नहीं जान पाई थी आप मेरे आराध्य के इष्ट हैं और आज आपका अपमान करने के कारण मेरा श्रीढ़ी छूट रहा है आपने अपना वरदान सही कर दिया है लेकिन यदि आप दयालु हैं करुणा सागर हैं और यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो मरने के पहले मैं आपसे एक वरदान मांगती हूं क्या वरदान राम जी ने पूछा सती मरते हर सन पर मांगा सती मरते हर सन... में कहते हैं कि शंकर जी को एक महीने तक पता नहीं चला कि सती जी कहां है एक महीने के बाद नारद जी महाराज कैलाश में आए नारद जी ने भगवान शंकर जी को प्रणाम किया शंकर जी से पूछा बाबा भोलेनाथ आप कैसे बोले ठीक है सती जी कहां है शंकर जी ससमत बुखार बिंद से थोड़े से मुस्कुराए थोड़ी सी अनमस्क थी पिताजी के यहां पर गए हैं जब उनका मन होगा वो आ जाएंगे नरजी ने आंखें नीचे कर ली और उनके आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे भगवान शिव उनके पास आए नरजी की छाती पर हाथ रखा कहा नरजी तुम बड़े गंभीर हो तुम्हारे आंखों में आंसू मैंने कभी नहीं देखे सही मैसेज बताओ सही समाचार बताओ क्या हुआ नारद जी ने शंकर जी के चंडो को पकड़ करके कहा भोलेनाथ सती सती जी जी अब नहीं ने सतीग कर दिया इतना सुनते ही संकर जी इतने हुए हैं संपूर्ण पृथ्वी भयानक तांडव नृत्य किया है संकर जी ने अपने एक जटा को उखाड़ करके धरती पर पटका वीरभद्र को प्रकट कर जाओ नहस कर दो चे जग का उजार कर दिया गया को दांत तोड़ दिए गए के, सूर्य की फोड़ दी गई भृगु ऋषि की डाढ़ी बना दी गई और विभिन्न प्रकार से यज्ञ का विध्वंस हुआ है देवताओं ने इस ने, भगवान शंकर जी की प्रार्थना की है न निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्मेद नमा समान निर्वाण व्यापक ब्रह्मेदु निर्विकल काश हम निरातार मूंगार मूलम त्वरीयम गिराजान गौ मीशम गिरीशम परालम माता चारु गंगा लसद प्रभासीुगंगा लसबा मुकंठे भुजंगा चलती कुंडलम भूषुने विशाल प्रसन्ना नीलकंठम दयालम कर मे प्रदंडम प्रकृष्ट प्रगल परेशंडोटे सोल कल्याण कल्पांतारी सदा दाता सज्जनंदा कुनंद सं तो सदा सर्वदा संभ्यों ग्रमोपायामेश शंभेश निर्वाणी व्यापकम्र भगवान के सभी ने प्रशंसा की और भगवान शंकर जी से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि महाराज अगर दक्ष नहीं रहेंगे तो फिर सट्टी का सृजन कैसे चलेगा क्योंकि दक्ष के भी सिर को काट लिया गया था और फिर भगवान शंकर जी ने कहा जाओ जो सबसे पहले प्राणी मिलता है उसका सिर काट के लाओ फिर बकरे का सिर काट करके लाए और बकरे का सिर दक्षण जी के ऊपर रख दिया गया कथा हमें ये बताती है कि जो जीवन में जाता मैं मैं मैं मैं करता है ना उसे अगले जन्म में बकरा बना दिया जाता है फिर बकरा बना कर के कहा कि बेटा पूरी जिंदगी भर तू मैं मैं ही कर बकरे वही करते ना मैं मैं मैं मैंने ये किया मैंने वो किया मैं नहीं करता तो वो नहीं होता तो इसलिए कहा जा बेटा आप तुम बकरा बन मैं, मैं कर एक बड़ी अच्छी बात अपने हिंदू धर्म में है बड़ी अच्छी शंकर जी की अब मैं वाराणसी में रहता हूँ ना तो सामने हमारी जहां महंत की चौकी है ना सामने विश्वनाथ जी का शिवलिंग बराजमान है श्री राम मंदिर काश्मीरगंज में तो महाराज वो जो भक्त लोग आते हैं उनमें से एक भक्त साउथ इंडियन आते थे तो वो जल चढ़ाए और जल चढ़ाने के बाद में फिर वो ऐसे ऐसे कुछ प्रार्थना नहीं करते अपने गाल गो ऐसे ऐसे हो तो मैं सोचता था कि ये कौन सी प्रार्थना है ये कौन सा श्लोक बोल रहे ये इतना सुंदर मैसेज है इस प्रार्थना के पीछे कि अगर तुम्हें कुछ भी ना आता हो तुम वैसी गाल बजा दो तो भी भगवान विश्वनाथ जी इतने ओढ़ दानी देवता हैं कि उसे वेद स्तुति मान करके तुम्हें आलिंगन कर लेंगे इतना करुणा सागर देवता दूसरी दुनिया में दानी कौ शंकर समनाइ अब आप बोलो दक्ष जी ने बाद में प्रार्थना किस भाषा में की होगी अब बोलो अब मई मैं, मैं, मैं तो किए होंगे और क्या किया हो होंगे उसे भी भगवान विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया तो पार्वती जी का सती जी का दूसरा जन्म हुआ सती जी ने श्री छोड़ते समय यह कहा कि दक्ष सुक्र संभव यही देही। तभी हो तुरंत देहते ही हेतु क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग एक कहावत में कहा करते हैं जैसे जाके बाप मताई तैसी ताके लड़का इसलिए मां बाप के संस्कार बच्चों में आते हैं। चतुर थी वो भगवान शंकर जी के ऊपर भी एक बार तर्क बतर्क में अनास्था पैदा कर चुके थे इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा शरीर इनसे अब वो जाकर के पर्वत की पुत्री हुई पर्वतम अपत्यम पमान पार्वती पर्वते तो पर्वत की पुत्री होने का मतलब पर्वत की तरह अविचल अचल तो जन्मी पार्वती तन पाई और तहु सती शंकर विवाही कथा प्रसिद्ध शक्ल जगमाही और महर्षि जी एक ऐसे ऋषि हैं कि अद्भुत स्थानों पर वो पहले पहुंच जाते हैं ज्योही सती जी का जन्म हुआ सती जी का पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ और जो ही पार्वती जी का जन्म हुआ तो संपूर्ण गिरिशिखर अनंत प्रकार की सुख समृद्धि से भर उठे बड़े बड़े ऋषि ने आकर के उन्हीं शिखरों पर अपने डेरे डाल लिए हेमंत जी महाराज ने आदर पूर्वक सभी महात्माओं को आश्रम बनाने के लिए जगह जगह दी महाराज आप यहां बिराजो आप यहां बिराजो प्रगति गिरन विविध मणि खानी जगदंबा जगत जनि भगवान भगवती पार्वती जी के आगमन पर उस शिखर पर न जाने कितनी विविध मणि की खाने अपने आप प्रकट हो उठी महर्षि नारद जी आए और नारद जी के आगमन पर अत्यंत स्वागत किया महाराज हेमंवंत जी और उसके बाद में वो कहते हैं महाराज हमारी बेटी का आप हाथ देखो तो भगवान नारद जी ने भगवती पार्वती जी के हाथ को देखा और हाथ देखकर करके उन्होंने नाम भी बताया कि इनके नाम अनेक अनुपा इनके तमाम नाम हैं नाम उमा अंबिका भवानी इनका एक नाम उमा होगा एक अंबिका होगा एक भवानी होगा बहुत से इनके नाम साथ उन्होंने ना यह भी कहा कि सुनो जो अब अवगुण दुईचारी इतनी महान होगी किसु पही है पितु माता बड़ी आचरणवान होगी और उनका आचरण उनका नाम जप करके स्त्रियां हैं पतिव्रत अशारा पतिव्रत जैसी कठिन धारा पर पार्वती जी का पूजन करने वाली नारियां सहजता में पार कर जाती हैं आप जानते हैं गौरा पूजन बड़ा महत्वपूर्ण है कन्याए करती है सही माताएं करती हैं इतनी महान होगी हुई है पूज्य सकल जगमाही संपूर्ण दुनिया में तुम्हारी बेटी पूज हो जाएगी लेकिन अब आप एक बात और सुन ले अब, अब दो चारी जिसमें सब कुछ अच्छाइयां होती है उसमें भी कुछ एक दो अवगुण होते हैं और जिसमें सब कुछ अवगुण होते हैं उसमें भी एक ना एक अच्छाई होती है इसलिए उन्होंने कहा कि सुनो जी अब अवगुण दो चारी अच्छा मेरी बेटी के हाथ में कुछ अवगुण भी है कहा सुन लो इसका जो पति होगा ना वो बड़ा विलक्षण होगा महाराज कैसा होगा पति का अगुण अमान मातुपितुही अगुण अमान मातु पी तुह उदासने सबोना उदासीन जो पति होगा वो अगुन होगा अब इसको सुनते ही महाराज हिमवंत जी और मैना जी उदास होगी अगुन मनी उसके पास में कोई गुण उण नहीं होगा लेकिन ऋषि ये बता रहे हैं त्रिगुणातीत होगा गुणों से परे होगा अगुन आगे उन्होंने कहा कि अमान इनका पति अमान होगा उन्होंने सोचा उसका मान सम्मान दुनिया में होगा ही नहीं पर नारद जी यह कह रहे हैं कि इतना महान होगा कि सम्मान निरादर आदर ही जिसको मान और सम्मान की कोई परवाह ही नहीं अमान अगुण अमान मातु पितुहीना माता पिता से रहत होगा अब देखो जो श्रीमद् भागवत है उसके तो तृतीय स्कंध में जहां सिट्टी क्यों शुरू होता है उसमें ब्रह्मा जी अपने सिट्टी से भ्रिकुट श्रीद्र को प्रकट करती है लेकिन शिव महापुराण में जो विराट शिवलिंग का दर्शन करते हैं ब्रह्मा जी महाराज विष्णु जी महाराज एक ऊपर को चढ़ते हैं और एक नीचे को जाते हैं ना और पाता है ना छोर मिलता है उनको शंकर जी के शिवलिंग का शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर जी ही विष्णु जी का विसर्जन करते हैं ब्रह्मा जी का विसर्जन करते हैं इसलिए देवादि आदि उनको कहा जाता है अगुण अमान मात पिता ना उनका कोई माता पिता नहीं उदासीन उदासीन मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि उदास रहेगा रहेगा अब लटकाए बैठा वो। उदासीन उदासीन उदासीन उदासीन, उदासीन हमारे यहाँ पर संतों में एक एक होती है आज संत आने वाले तो उदाशीन का मतलब जिसने सासारिकता से उदासी ले ली सं कोई नहीं तो देखा यह भी चीज बड़ी अच्छी है इसको भी ले आओ ये भी चीज अच्छी है इसको भी ले आओ उदासीन जिसको कोई भी आसक्ति दूसरी चीजों में ना हो संग्रह की प्रवृत्ति जिसमें ना हो किसी को भी देखकर के इसका अटैचमेंट उसमें ना हो उदासीन सब संशय छीना जिसके जीवन में कोई भी संदेह है ही नहीं निसंदेह जीवन जीता है उदासीन सब संशय छीना भगवान विश्वनाथ जी ने तो अपनी इन जटाओं से इन भक्ति प्रेमय जटाओं से भगवान को ही अपने आप में उलझा लिया जोगी उमन। उमन है भगवान शंकर जी कोई भी कामना उनके अंदर में है ही नहीं तीन लोक बस्ती में बसाए और आप बसे बीराने में ऐसे है विश्वनाथ जी वो समझ लेते हैं दानी कौ शंकर दान को भलंकरेश दानी कौशंकरेश दान जटिल अका मन और नगने दी, नगन अमंगल वेश दिशाई जिनका अंबर है नीलकंठ त्रदसपति सुन दिशाई जिन दिगंबर हैं भगवान विष्णु नगन अमंगल वेश अब देखो ना अगर आप कभी किसी शव यात्रा में जाते हैं किसी की अंतिम लास्ट क्रिमिनेशन की यात्रा में जाते हैं तो लौट करके स्नान करते हैं कि नहीं और भगवान शंकर जी तो इसी स्मशान इस की भभूति को अपने सिर पर लिपटते मुर्दों के ही मुंडों की माला गले में धारण करते हैं। अमंगल में लेकिन ये भगवान विश्वनाथ जी हैं जिनके पास में अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं अस स्वामी यही कहा मिली परे परी हस्त इसका स्वामी जो होगा वो ऐसा होगा इतना सुनते ही मैना जी बड़ी दिखी हुई हिमवंत जी से पूछने लगी ये क्या कह रहे हैं मुझे तो समझ में कुछ आया नहीं हिमवंत जी ने कहा जो भी कहा है इन्होंने लेकिन नारद जी हैं इनकी बात कभी भी रद्द नहीं हो सकती है। जो कहेंगे बिल्कुल सत्यवचन होंगे जब नारद जी महाराज पार्वती जी के बारे पति के बारे में जब वर्णन कर रहे थे तो पास में बैठी हुई पांच वर्ष की बेटी पार्वती जी मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो समझ रही थी कि जो जो वर्णन कर रहे हैं ना ये सब मेरे पति का ही वर्णन है पर उन्होंने अपनी इस प्रसन्नता को अभिव्यक्त नहीं होने दिया जब अत्यंत दुखित देखा है मेवंत जी और मैनाजी को तो नरजन का एक बात बताऊं बोले क्या कहा जय जय बारे बखाने और ते सब से वो मैं अनुमानी मैंने जो जो बड़के दोष बताएं वो सब शंकर जी के अंदर में पाए जाते यदि कदाचित आपकी सुबेटी का विवाह शंकर जी के साथ में हो जाए तो दूसौ गुणसम का सब कोई तो दुर्गुणों को भी भूषण की तरह वो हो जाएंगे और सारी दुनिया उनकी प्रशंसा करेगी पर अब शंकर जी मिले कैसे तो उन्होंने यह भी बताया कि आप शंकर जी को ऐसा वैसा मत समझना जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भावी यदि तुम्हारी बेटी के भाग्य में दुनिया का कोई भी बेटा लिखा हुआ होगा दूल्हा शंकर जी की तपस्या करे तो शंकर जी कोई भी भाग्य में होगा उसको भी काट कर के वर्ण कर सकते भावी और नाराजी प्रभात में एक बात और कह जाते चलते चलते यद्यपि बर अनेक जगमा ही और यही कहां सेवत दूसर नाही ये भी कह गए अब ये अब सोचने की बात थी कि जब कोई है ही नहीं तो काय तपस्या करो आराम से मिल जाएंगे तो पार्वती जी बहानी अब बोलो कोई भी मां अपनी बेटी से कैसे कहेगी कि बेटी तपस्या तो कर अपन किसी गांव में थे एक माता जी आई और प्रणाम करके बोली महाराज जी आपकी माता जी अगर मिल जाए तो उनकी चरण रज अपने सिर पर लगाऊ मैंने कहा ऐसी क्या बात है कहा देखो ना उन्होंने आप जैसे महान बेटे को जन्म दिया आप संत हैं कथा करते हैं हम कहा यह बात तो आपकी सही है माता जी लेकिन मेरी मां जितनी मानती थी मैं उतना ही महान आपको भी बना सकता हूं अरे नहीं नहीं महाराज मैं आपकी मां के समान कैसे बन सकती हूं हम हम बना सकते कैसे बना सकते हैं वो जो बाहर दो बच्चे आपके खेल रहे हैं उनमें से एक बच्चे को मुझे दे दूँ मैं उसको साधु बना लेता और उसे भी कथा वार्ता पढ़ाएंगे संस्कृत पढ़ाएंगे रामायण पढ़ाएंगे वो भी कथा करेगा फिर दूसरी माताएं यही कहेंगी कि इनकी माँ भी महान है तो आप भी उतनी महान बन जाओगी नहीं नहीं महाराजा आप ही अच्छे हैं हमारे बेटे को साधु नहीं बनाना आप तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे डॉक्टर बनाएंगे वकील बनाएंगे लेकिन वो नहीं है ना ये सही बात नहीं एही से तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ही महान रहो लेकिन हमको अपने बच्चे को माननी नहीं बनाना दूसरे का बेटा साधु बन जाए बड़ी अच्छी बात लगती है लेकिन अपने बेटे को कोई साधु नहीं बनाना चाहता इसलिए बड़ा मुश्किल होता है लेकिन नारद जी के जाने के बाद में स्पष्ट रूप से हेमंत जी ने कहा कि नारद वचन असत्य नहीं हो सकती यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी का कल्याण हो तो नरद जी ने जो कहा है वो बेटी को कहो कि जो तब करे कुमार तुम्हारी करे अब उसके बाद में कैसे एक मां अपनी बेटी से कहती कि बेटी तपस्या के लिए चली जाओ वो भी पांच वर्ष की बेटी और आज के तो ने फिर क्या किया बस बड़ी संकोच से बैठी हुई थी तब तक पार्वती जी ने खुद ही बोलना शुरू किया कि सुंदर गौर सुवर अस उपदेश मां मैंने आज एक सुबह स्वप्न देखा और सुख में बड़ा गोरा एक ब्राह्मण है वर्ण का एक ब्राह्मण आया हाथ में बेद थे और उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं शंकर जी की उपासना करूंगी ओम नमः नमस्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूंगी तो शंकर जी मुझे मिलेंगे इसमें कोई संदेह नहीं बस आप आज्ञा दे दो तो माँ को अपनी बेटी से कहना नहीं पड़ा बेटी खुद ही पार्वती जी चली उमा तपहित हर प्रसन्नता पूर्वक पार्वती जी तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई और जंगल में जाकर के कछु दिन भोजन बारी बतासा भोजन बारी बता कठिन कछु दिन बाछ छूत तो तू तुपीले पाती मही परी सुखाई तिल सहस सम बत सोई खाई तेरे पाती मही परी सुखाई जो तपस्या कर रही जंगल में भोजन बारी बतासा, ये बारी बतासा मानी क्या हुआ जी? पहले तो तपस्या की और उसके बाद में बारी बताशा तो भैया मानी बाजार में खाते हो ना वो बताशा नहीं बताशा मानी अच्छा बताशे को बताशा कहते क्यों है जानते आप शर्करा का जो लेप होता है घोल बनाया जाता है उसको थोड़े थोड़े एक ऊपर डाला जाता है वस्त्र के ऊपर तो उसके अंदर में ऐसी विदिशे डाला जाता है कि उसमें हवा भर जाती है उसके अंदर में हवा के कारण वो फूला होता बतासा होता है फूला हुआ ठोस नहीं होता इसलिए उसको बतासा कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर में हवा भरी हुई रहती इसी के कारण ही उसका नाम बताशा है तो सती जी पार्वती जी ने क्या खाया कुछ दिन तो बोले बारी बतासा हवा और पानी के आधार पर रही कछुतन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछुतन उपवास और कुछ दिन तो बड़े कठिन उपवास किए बेल पात मही पर सुखाई तीन सहस खाई बेल पत्र जो होता है ना उसकी हरी पत्ती नहीं कहते हैं बेल के अगर वृक्षों के पत्तों को तोड़ते हैं तो, तो प्राण होते जीवंत है, होते हैं भी एक हिंसा है तो जो पत्ते गिर करके अपने आप गिर जाते हैं और सूख जाते हैं बेलपात में ही परे सुखाई, तीन परीन सहसाई बहुत भगवान शंकर जी से प्रसन्न होते हैं ये तीन सहस संबत सुई भगवती पार्वती जी ने तीन हजार वर्ष तक सूखी बेल पत्ती को ग्रहण करते हुए किस मंत्र का जाप किया नम शिवाय ओम नमः शिवा हरे हरे भोले नमः सेवा नमः शिवा ओम नमः शेवा हरे हरे भोले नम सेवा नमः नम ओम नमः शिवा हरे हरे भोले नम शिवा शिवा सब लोग ये भावाय हरे हरे, हरे हरे भोले नम शिवा आए नम शिवा शिव नम शिवा हरे हरे भोले नमस्ते नम नमस्ते नम शिवाओ वाय ओम नम शिवाए हरे हरे भोले नमः शिवाए नमः शिवा ओ, ओ नमः शिवा हरे जटा धराए शिव जटा धराय हरे हर भोले नमः शिवाए जटा धरा शिव हर भोले नमः शिवाए जटा धराए Swear I'll see you later. पति बाबा विश्वनाथ तो भगवान की जय सती जी तप समी तू तो पुनी पर हरेऊ सुखाने परे नुन पर हरेऊ सुखाने परे नाम भैपरे को तो तबे भैरे कुनी पति है तू करण तपिलाी पति है तू करण तपिलाी बारी अध हा ने धीरे-धीरे जो वो पत्ते खाती थी उन पत्तों को भी खाना जब बंद कर दिया तो आसपास में रहने वाले ने उनको सत -सत नमन किया और उनका नाम ही अपर्णा कर दिया होता है पत्ते और जिन्होंने पत्तों का भी सेवन बंद कर दिया उनका नाम अपर्णा हो गया बोलो अपर्णा भगवती की वाराणसी में अपर्णा भवानी का मंदिर है उनका दर्शन फल की प्राप्ति पर हरि सुखानि परा उमह नाम तो भय अपर्णा इधर अपना शरीर का त्याग करके पार्वती जी बन गई और वो तपस्या कर रही हैं और भगवान शंकर जी ने क्या किया जवेते सती जाये य पैन प्या कबु तेर मयू बीरा कवे तेरम भय जप ही सदा रखुनायना जबते सती जाए तुम त्यागा तबते शिव मन भय जब से सती जी ने शरीर का त्याग किया भगवान शंकर जी अत्यंत तो पहले तो आपको मैंने बताया था कि सती जी को शरीर को अपने कंधे पर रख करके शंकर जी जी न जाने कितने हजार वर्ष तक तीर्थ से तीर्थ परिभ्रमण करते रहे और रोते रहे सती जी के दूर नारद जी से भगवान शिव की यह दशा जब देखी नहीं गई भगवान नारायण से आग्रह किया और भगवान नारायण ने से कहा कि भगवान शंकर जी के सती जी के व्योग में निकलने वाले इन आंसूओं से जो प्रलय होगी उससे फिर ब्रह्मांड द्वारा उभर नहीं सकेगा आप बचाइए किसी तरह से भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और भगवान शंकर जी तो सती जी के शरीर को अपने कंधे पर रख करके चल रहे थे तीर्थाटन में और धीरे धीरे करके सुदर्शन चक्र से सती जी के अंग कटते गए और गिरते गए जहां पर सती जी का जो अंग गिरा है वहां पर शक्ति की पीठ की स्थापनाएं हो गई हैं और इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में बावन शक्ति पीठों की स्थापना संपूर्ण भारतवर्ष यहां तक कि आप पाकिस्तान तक में शक्ति पीठ है क्योंकि पहले तो सब एक ही था इस प्रकार से भगवान शिव सती जी के व्योग में जब ही सदा रहना एक नाम अब जब सती जी का शरीर भी चला गया शंकर जी राम के व्योग में इतने तड़पते चलते चलते गिर पड़ते पपक करके रोक और वो कहते हैं कि हे रघुनंदन आपकी याद आती है एक अजब नजारा होता जब याद राम तेरी आती है एक अजम नजारा है एक हो किसी उठती है अरुदी तीचे हमारा होता है। एक हो किसी उठती है अरुद रहा होता है जब याद राम तेरी आती है एक, एक अजब नजारा होता है। तो जब याद राम तेरी आती है एक अजब नजारा याद तुम्हारी आती है तू खानों में बह जाता जब याद तुम्हारी आती है तू खानों में बह जाता जब याद तुम्हारी आती है तू कानों में बे जाता जब तुम्हारी आती है तू कानों में बे जाता एक ही द्वार में होती आता धारे में होते खाता हूँ इतना सहारा होता हो तो मज धार में होते आता हूँ इतना सहारा होता है जब याद जब तारा होता है जब याद राम में तेरी आती है एक जब राम की स्मृतियों में रोते हुए कभी इधर कभी उधर भटकते रहते तेरी याद छुपा कर सीने में रात तड़पता रहता तेरी याद छुपा कर में तड़पता रहता कैसे बतलाए प्राण नाते कैसे बतलाए प्राण नाथ रोरू रो के चलता फिरता हंसता हूँ दुनिया से दर छुपाने चुपाने मैं चलता फिरता हंसता हूँ दुनिया से दर छुपाने के मैं चलता फिरीता हसता हूँ जाने ए, दुनिया वाले क्या जाने क्या दर्द तुम्हारा होता ए, ए, दुनिया वाले क्या जाने क्या दर्द तुम्हारा होता है जब याद यादरा I've been. राम के विग में दुखी होकर के भटकते रहते बार बार उन्हें याद आती है कि अपमान हुआ है मेरे द्वारा आपका सती ने इतनी कठोर जब तपस्या की तो बड़े बड़े रिश्मनियों ने भी उनकी प्रशंसा शुरू कर दी। यहां तक कि आकाशवाणी में कहा गया कि असतप काहु नकीन भवानी भय अनेक धीर मुनि बड़े बड़े महात्मा हुए हैं लेकिन हे भगवती पार्वती जी आपकी तरह ऐसी तपस्या किसी ने नहीं इसलिए आवे पिता बुलावन जब अं तो हट परिहर घर जायू तब पिताजी जब बुलाने के लिए आए हट का त्याग कर आप उसी समय चली जाना इधर भगवान राम जी ने सोचा मैं क्या करूं तो भगवान श्री राम जी ने सोचा मेरे कारण ही सती का जी का और शंकर जी का वियोग हुआ अब वो सती जी शरीर छोड़ के पार्वती के रूप में आ गई और मैंने उनको वचन दिया है कि शंकर जी मिलेंगे तब भगवान शंकर जी ने ही बीणा राम जी ने ही बीणा उठाया और भगवान राम जी सोचते हैं कि शायद उसमें ना तो सती जी की गलती है ना पार्वती जी ना शंकर जी की गलती है गलती मेरी है अब राम जी सोचते हैं मन ही मन दुखी होते हैं सोचते हैं मेरी गलती क्या है क्या मेरी माया है ही इतनी प्रबल मम माया द्रक्त्या यदि मेरी प्रबल माया के आवेद में सती जी का चित्त बह गया तो बेचारी प्रारंभ में धर्मगति है ही राम जी की प्रबल इसलिए राम जी ने सोचा मुझे ही कुछ करना चाहिए और भगवान राम जी ने सोचा कि मैं ही कुछ समझौता कराता हूं तो भगवान शंकर जी के सीधे कैलाश धाम में भगवान राम जी वहां पर पहुंचे अब जब राम जी भगवती जानकी जी का पदार्पण कैलाश की पवित्र धराधाम पर हुआ भगवान शिव गणों के साथ में उनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और आप जानते हो राम जी किसी के लोक में पधारे तो लोक लोकांतर सुखी हो जाते कण कण प्रमोदित हो जाता है उस जगह का भगवान शंकर जी के कितने रिश्ते हैं राम जी के साथ में सेवक स्वामी सखा सीए पिए के श्रीराम जी का स्वागत किया भगवान विष्णु जी ने कैलाश की पवित्र धरती पर है रघुनंदन प्रभु श्री राम जी आपका सत सत है। अब हाथ पकड़ के शंकर जी राम जी का हाथ पकड़े हैं और राम जी शंकर जी का हाथ पकड़े हुए फ्रेंड की तरह मित्र की तरह बड़े मस्ती के साथ में चले जा रहे हैं रास्ते में शंकर जी ने कहा कि आपने बड़ी कृपा इस की इस कैलाश की पवित्र धरती पर आप पर आज हम बताना यह चाहते हैं कि हमारी इस कैलाश की धरती पर दुनिया के जितने भी बड़े बड़े तपस्या और साधक है, है। सारी उनकी तपस्या सार्थक हो जाएगी आपका दर्शन करके राम जी ने मौका पाया और बात शुरू कर दी कहा भोलेनाथ एक बात बताऊ बोले हा कहो कहा कि आपने कहा कि यहां पर बड़े सबसे बड़े बड़े साधक हैं लेकिन एक बात बताऊं कैलाश के एक छोर पर मैंने एक साधिका को दिखाया वो स्त्री है पर उसने जितनी तपस्या की है साध्वी के रूप में मैं बड़े, बड़े पक्के दावे के साथ में कह सकता हूं कि कैलाश में उनसे बड़ा कोई तपस्या नहीं हो सकता शंकर जी ने कहा क्या बात आप कह रहे हैं कहा हां मैं सब कह रहा हूं तराजू के एक पड़ने पर आपके कैलाश के जितने भी साधक तपस्या साधु संत हैं जो भी योगी हैं जति हैं सन्यासी, उनकी साधना को एक तरफ रख दिया जाए और एक पड़े पर यदि उस साधिका उस तपस्वनी उसकी अगर साधना को रख दिया जाए तो शायद उसका पड़ला ही वजनदार पड़ेगा आपके कैलाशवासियों का पड़ला हल्का हो जाएगा इतनी जब बात सुनी तो भगवान शंकर जी की आंखें डबड़वाई हमारा जो स्त्री है बोले हां का धन है वो स्त्री जितने इतनी महान तपस्या की कि आपके बुखार बंद से उसकी तपस्या की प्रशंसा हो रही है शंकर जी ने कहा कि महाराज मुझे आदेश करो मैं उस साधिका का दर्शन करना चाहता हूं इतनी महान तपस्या मुझे भी दर्शन मिल सकते हैं क्या राम जी ने कहा बस उसी के लिए ही मैं और उसके बाद में जब शंकर जी ने उनको बैठा स्वागत किया खिलाया पिलाया उसके बाद में आप जानते हो बाद में कुछ दान पान देने की परंपरा होती है अब शंकर जी कहते हैं कि यहाँ कैलाश पर क्या है जो आपको दिया जाए राम जी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए अगर आपका सच्चा स्नेह मुझ पर है तो मैं केवल इतना ही मांगता हूँ कि वो जो साधिका की मैंने बात की है वो कोई और नहीं है भोलेनाथ वो आपकी परमाल्लादिनी शक्ति साक्षात सती हैं जिन्होंने शरीर आपके योग में त्यागा और वो ही पर जन्मी हैं और आपकी कठिन कारण तत् भारी इसलिए जाए विवाह सैल गए यह मुही मांगे देव मैं और कुछ नहीं मांगता बस आप उन पार्वती जी के साथ में विवाह कर लो अब आप उनको आपकी हट यही थी ना कि यही तन सतही भेट मुही ना तो शरीर अब बदल गया है इसलिए आपकी हट पूरी होती है अब वो शरीर नहीं है वो दूसरे शरीर में आ गई इसलिए जाए विवाहों सेल गए यह मुझे मांगे दे इतना कहते कहते राम जी की आंखें डबडबाई कि भोलेनाथ में आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब आप उनको अपने बोल में और मत तड़पाओ आप उनको स्वीकार कर लो मैं उनकी तरफ से प्रार्थना करने आया भगवान शिव ने राम जी के चरणों में नमन किया कहसे हो जद्य उचित असना यद्यपि उचित तो नहीं है कि एक बार जो सांसारिक बंधन से छुटकारा पा गया हो उसके बाद में फिर जाकर के तुलसी बजाए के देत में गाए तो जाए फिर भी अपने आराध्य के बचनों को हम मैट नहीं सकते आपकी आज्ञा और शंकर सोयत भगवान राम जी तत्काल अदृश्य हो गए और उन्होंने उनकी छवि को हृदय में धारण किया इधर महाराजे जब भगवान जी की प्रेरणा हुई तो नारद जी को नारद जी सप्त ऋषियों को भगवान शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए बोल दिया कहा राम जी तो बड़े भोले हैं राम जी तो सहजता में ही किसी की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं जरा देख के आओ क्या वो सचमुच में मुझे ही चाहती सप्तषि भगवती पार्वती जी के पास में गए लंबा प्रसंग है मैं अभी कुंभ में दस तक केवल शंकर जी का ही चरित्र और मैं यहाँ पर एक दिन में कर रहा हूँ तो वहां पर जो सप्तषि गए हैं सप्तृषियों का स्वागत किया है पार्वती जी ने जगत जननी जान करके उन्होंने प्रणाम किया एक निंदात्मक ब्याज से स्तुति होती है और एक स्तुत्यात्मक ब्याज से निंदा होती है तो बड़ी विचित्र भाषा में सप्तृषियों ने जाकर के देवी को प्रणाम किया और उन्होंने उन प्रणाम किया तो देवी जी को प्रणाम करने के बाद में सप्तृषियों ने पूछा कि करह करवन कारण तप भारी हे hey, भगवती क्या मैं जान सकता हूं हम लोग जान सकते हैं आप इतनी कठिन तपस्या किस लिए कर रही तो पार्वती जी ने शर्मा करके सिर जरा नीचे झुका लिया शर्मा मत हम लोग तो महात्मा लोग बता दें कहा कि हस्या हो सुने हमारे जड़ताई असल में अगर अगली असली बात बता देंगे तो आप हमारी मूर्खता पर हंसेंगे इसलिए हम बताना नहीं चाहते कन्हनी आप मूर्ख कैसे हो सकती है आपने इतनी कठिन तपस्या की सारी दुनिया में डंका पट रहा है आपकी तपस्या का उनका आप नहीं मानते तो हम बता देते हैं चाहे सदा सिव भरता हम शाश्वत शिव भगवान आशुतोष को अपने पति के रूप में वर्णन करना चाहते हैं यही हमारी लगन है यहां सती जी ने पार्वती जी ने दो चीजों की निष्ठा बड़ी सुंदर दिखाई है एक गुरु के प्रति निष्ठा और एक इष्ट के प्रति निष्ठा इष्ट देव जो अपने आराध्य हो उनके प्रतिनिष्ठा क्योंकि दोनों को हिलाने की कोशिश की है सब ऋषियों ने तपस्या ले रहे हो परीक्षा ले रहे हैं किसको पति बनाना चाहती हो का शंकर जी को सुनते ही ताली पर ताली मारकर के हंसे क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला वो बावरा मिला था वो पागल जिसका घर का ठिकाना नहीं मकान का ठिकाना नहीं माता पिता का ठिकाना नहीं उम्र का ठिकाना नहीं उसका उसको तुम अपना पति बनाओगी कुछ बताता है तुमने कुछ जन्म कुंडली कुछ मिलाई जाती है कुछ देखा है उसको माता पिता का जिसका ठिकाना नहीं कुल ठिकाना नहीं तुम उसके साथ में शादी करोगी इसकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं अच्छा अच्छा एक बात बताओ तुमको बताया किसने कि तुम उनकी तपस्या तो करो जरा गुरु को तो बताओ तुम्हारा गुरु कौन है कहा जी और जो जी का नाम लिया तब तो खिलखिला करके हसे सब बहुत अच्छे गुरु मिल गए बहुत सुंदर बहुत सुंदर गुरु भी तुमको बहुत अच्छे मिलेंगे कारण नारद के उपदेश को सुनकर के आज तक किसी का घर बसा है जो तुम उसके उपदेश को सुनकर के घर बसाने चली नारद सिखीजे सुन ही नी नारी नारद सिखीजे सुन ही नी नारी तो अवश्य हो ही तजे भवन बिहारी ह अवश हो तजे भवन बिहारी नारद सीखे सुनि नारी जे नारी नारद सीख जे सुनि नर नारी तो अवश्य हो तजे भवन बिखारे जो लोग नारजी के वचन को उपदेश सुनकर के उस पर चल पड़ते हैं उनका घर बिका जाता है भिकारी बनकर के सड़क पर डोले पड़ते कनक कसब कर घर उन घाला कोई बच्चा है जिन जिनको उपदेश सुन दिए निंदात्मक ब्याज से स्तुति लग रहा है निंदा हो रही है पर सत्य वो प्रशंसा कर रहे हैं कि नारद जी को जिसको उपदेश जिसको दे देते हैं उसके जीवन में दृढ़ वैराग्य पैदा कर देते श्रीमद भागवत में भक्ति महाराणी जी नाराज जी की प्रार्थना कर रही है जयति जगत जाया जगत माया धवस्ति। वचन रचन मेंवलम चाकल ध्रुव पदम अपी आतो यो ध्रोयम सकल कुशल पात्र ब्रह्म पुत्र नारद जी के दो चेला बड़े प्रसिद्ध है ध्रुव पद्मा तो धूम कह धूपुत्र प्रहलाद जी तो ऐसे महर्षि नारद जी जिसको एक बार उपदेश दे देते हैं उसके जीवन में दृढ़ वैराग्य के बीज वो देते हैं और ठीक ही किया उन्होंने तो एक एकत्र नारद जी की बात को जरा सुनकर के गुरु जी का उपहास उड़ाया और जो ही उन्होंने गुरु की बात की और दूसरी बात इष्ट देव पर प्रहार किया कहा तो उसके साथ में विवाहित करके तुमको क्या मिलेगा सुता तुम छोटी बो बरी बूढ़ो सुता तुम छोटी बोबरी बूढ़ो सुता तुम छोटी बड़ी बूढ़ो सुता तुम छोटे बोबरी बूढ़ो साप ओढ़ते साप बिछावत सॉप और साप बिझाव सांप ओर साप बिछावते साप ओरते साप बिजावत सांप ओर बिछावत सांप ओर साप की पहरे लगोटी सुम छोटी गोबरे भूलो सुता तुम छोटी दोबरे बिठाता है सांप ही उड़ता है सांप की कॉपीन धारण करता है वस्त्रों का उसके पास कोई ठिकाना नहीं और जानती उसके यहां खाने के लिए कोई राशन नहीं मिलने वाला न धान ना गेहूं ना चावल कुछ नहीं मिलेगा वो कुछ खाते ही नहीं तो कुछ तो खाता होगा तो बता दू कहा बता दू भांगी धतुर भोजन भापो भांग धतूरा भोजन भालो भांग धतूरा भोजन बांग धतूरा भोजन भालो धर धर पीबे पी बेदी सुता छोटे भोबल धुरो सुता छोटे ता है और बूटी पीकर के मस्त रहता है कहो कवन सुख असवर पाए भल ठग के बोरा ऐसे बर्फ को पाकर के तुम्हें क्या सुख जीवन में मिलने वाला है? जानते हो एक भी इंसान वहां नहीं रहता उसके पास में पुराने जमाने में माताएं घर में रहती थी तो दोपहर के टाइम पर समय मिलता था तो बहु सास की चोटी कर देती है सास बहू की अब तो छोटी खींचते हैं पहले करते सहेली होती हैं एक दूसरे की मदद कर देती है वहां तो कोई मिलने नहीं वहां मिले हैं सखी सहेली न मिले है सखी सहेले वहाँ न सखी सहेली मिले सखी सहेली सखी सहेली हो सखी सहेली हो सखी सहेली हो सखी सहेलीहान मिले है सखी सहेली मिले सखी सहेली तो ई है तुम्हरी छोटी सुता तुम्हें छोटी बो भर बूढ़ो सुता तुम छोटी बोबल बूढ़ो सुता तुम छोटी बोबल बूढ़ो सुता तुम छोटे बोबल बूढ़ो तू तो कहा कब आना सुखे से बर पाए भले बूढ़े ही ठग के बौराए पार्वती जी ऐसे पागल वर को पाने से तुम्हें क्या सुख मिलने वाला है अरे वो तो अगर किसी कन्या को सैतमत में भी मिले तो भी कोई भले घराने की बेटी उसको वर्ण ना करे क्या करेंगे उसको रख करके जिसकी उम्र का कोई पता नहीं घर का कोई टिकाना नहीं खाने पीने के लिए कोई राशन नहीं वस्त्र नहीं उसके पास में सती ने कहा पार्वती जी ने कहा कि हमारे बोले बाबा को भिखारी न समझो हमारे बोले बाबा हमारे भोले बाबा के हाथ में डमरू तो डमरू को देख करके ऐसा मत समझ लेना कि वो मदारी है वो अद्भुत डमरू है ननाद ढक्का नव पंचवारम, उद्धर कामा सनकाद सिद्ध हो नेतत्मर्श शिव सूत चौदह सूत्रों को निकाला इसी डमरू से वेद के मंत्रों का प्रस्फुटन होता है दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं उन समस्त विद्याओं के आचार्य भगवान शंकर जी यदि हम आपसे पूछे कि अगर विद्या का प्राप्त करने देवी की देवता की उपासना करना चाहिए तो मैं जानता हूं अधिकांश क्या लोग सरस्वती जी का नाम लेंगे लेकिन श्रीमद भागवत के दूसरे स्कंध में आप देखो उसमें यह बताया गया है कि यदि किसी को विद्या की उपासना करनी हो विद्या प्राप्त करनी हो तो शंकर जी की उपासना करना। और इसलिए अर्जन करने के लिए कहा जाते थे अपने बच्चों को कहास्त विद्याओं की खान है चाहे तांडव नृत्य सीख रहे हो तो भी पहले शंकर जी की पूजा करोगे चाहे संगीत सीख रहे हो तो भी पहले शंकर जी की पूजा होगी वेद पढ़ रहे हो तो भी पहले शंकर जी का शेयक शंकर जी का पूजन कोई भी विद्या में आप प्रवेश करोगे हर एक विद्या में शंकर जी का पहले पूजन समस्त विद्याओं के आचार्य हैं भगवान से और वहां कह दिया उनमें कोई गुण ही नहीं है और ऐसे पति कहो कवन से पाए क्या फायदा होगा तुम्हें पार्वती जी कहती हैं कि हमारे भोले बाबा की जो डमरू है उसमें चौदह सूत्र निकलते अद्भुत है भगवान विश्वनाथ जी सप्त स्वर उसी से गूंजतेश्वनाथ जी अगर बैल पर बैठते हैं तो उन्हें आप व्यापारी मत समझ लेना बैल पर बैठने का तात्पर्य यह है कि वो बैल के ऊपर बैल मानी धर्म है और धर्म की पीठ पर धर्म की पूंछ पकड़ के जीवन में जो चलता है वो कभी पदक नहीं होता इसलिए धर्म की पूछ कभी मत छोड़ना हमारे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है तो इसका अर्थ तुम्हें यह मत समझ लेना कि वो शिकारी है साधकों के जीवन में जो दैिक दैविक भौतिक संताप है तीनों प्रकार के उनों को नष्ट करने के लिए ही भगवान विश्वनाथ जी ने त्रिशूल धर्म कर रखा कभी कभी बाबा विश्वनाथ जी की बगल में जो झोली है उसे देख करके लोगों को लगता है ये तो भिकारी है झोली डाले क्या भिकारी नहीं है उससे बड़ा दांता कोई नहीं भगवान शंकर जी के पास में जब विष्णु जी आए तो आओ दुष्टों का श्रृंगार करने के लिए मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देता हूं महाप्रण में सुदर्शन चक्र उसी से निकाल करके दिया रघुनंदन श्रीराम जी आए कहा रावण का विनाश कैसे होगा आओ तुम्हें हम धनुषाण देते पाशुपता देते और जब मुरली मनोहर कृष्ण जी आते कहा तुम तो बड़े प्यारे लग रहे हो तुम्हें धनुषवाण की जरूरत नहीं है तुम्हें सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं है तुम बस मुरली की तरह बजते रहो हाथ डाला झोली में और बासी निकाल के दे दिखा रखो इसको जरा सप्त सरो तो ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किए मनु जी को सप्त धान्य उन्हें प्रदान किए अद्भुत है वो झोली जहां से हाथ डालते हैं तो कुछ ना कुछ निकल आता है ऐसे भगवान विष्णा की पार्वती जी ने दो बातें कही कोटि जन में लगे रगर हमारी और बर शंभु नो कुमारी यह इष्टदेव के प्रति निष्ठा एक जन्म तो क्या महाराज अगर मुझे शंकर जी को प्राप्त करने के लिए करोड़ों जन्म भी लगाने पड़े तो मैं करोड़ों जन्म पर न्य छावर कर दूंगी लेकिन विवाह करूंगी तो शंकर जी के साथ में करूंगी दूसरे के साथ में नहीं करूंगी महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम आपकी दृष्टि में यदि महादेव जी सारे अवगुणों के भंडार हैं तो भी कोई बात नहीं वेजेंट मैटर और भले ही आपकी दृष्टि में भगवान नारायण समस्त सद्गुणों के भंडार हैं लेकिन महाराज ध्यान रखना जय कर मन रम जायना ते ही, ही सनकार यह अपने इष्ट देव के प्रति निष्ठा और गुरु के प्रति कहा तो न नारद कर उपदेश नारद कर उपदेश आप कहे सती वारे महेश आप कहे बेव से भी ज्यादा श्रद्धा गुरु पर है तो आपकी कहने की बात तो छोड़ो अगर खुद भगवान शंकर जी भी आकर के मुझसे कहने लगे ना कि अब शंकर जी की बात को मत नारद जी की बात को मत मानो तो भी मैं अपने गुरु के बचनों को अब छोड़ने वाली नहीं हूं तजाऊ ना नारद करो उपदेशु आप माने हिमसेल्फ तो खुद भगवान शंकर जी आकर के भी अगर कहें आप अपने बच्चों का त्याग कर दो तो भी मैं बदलने वाली नहीं तजाउना नारा दे आप कहें सत बार सौ बार शंकर जी भी अगर आकर कहेंगे तो भी मैं अपने गुरु को अब छोड़ने वाली नहीं हूं तो क्योंकि गुरु के बचन प्रती गुरु के बचन प्रतीति देना कर सपने देना सिद्धि कह छूते जिन लोगों को अपने गुरु के बचनों पर विश्वास नहीं होता उन्हें स्वप्न में भी ना तो सुख की प्राप्ति होती है और ना सिद्धि की प्राप्ति होती है इसलिए गुरु के बचनों में दृढ़ विश्वास अनुरा गुरु के वचन प्रतीत न नपनों दो चीजों को बहुत सुंदर यहाँ पर कि अपने गुरु के प्रति कैसे निष्ठा हो इष्ट देव के प्रति कैसे निष्ठा हो बहुत सुंदर यहाँ पर सारी दुनिया को शिक्षा पार्वती दी है सप ऋषियों ने भगवती के चरणों में सत सत नमन किया आंखों में आंसू भराए कहा कि माँ आप मेरी माँ है। हम सब हम तो बाबा के आदेश से यहाँ पर आए थे वहां था प्रतिपते जगता पितरू पंडे पार्वती परमेश्वर आप तो जगत के माता पिता आपको भला हम लोग अलग कैसे कर सकते इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं हमें विश्वनाथ जी ने भेजा था हम आपका यह संदेश विश्वनाथ जी तक पहुंचा देते हेमंत जी को बताया हेमवंत जी महाराज पार्वती जी को लेकर के घर गए इधर भगवान शंकर जी को बताया गया शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद में फिर को मुस्कुराते हुए राम जी की याद आई बस समाधि में फिर चले गए फिर उनकी समाधि जब लगती थी तो लाग समाधि अखंड पारा और इधर क्या हुआ तारक असर भयो ही काला बुज प्रताप बल अतुल विशाला ते सब देव देवपत सीते भय सकल सब संपत्ति बीते उसी समय पर तारका सुरखा भयानक तांडव नृत्य दुनिया में छाट अत्याचार अनाचार पापाचार भिट्टाचार से जिधर देखो उधर कुहिराम मच गई देवता लोगों में भगदड़ मच गई सारे लोक लोकांत्र करवा दिए ब्रह्मा जी के पास में पृथ्वी घबराई हुई गई तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता सम्भ शुक्र सम्भूत सु जी तैरण सुगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न हुए पुत्र ही इसको मार सकता है और कोई इसे मान सकता अब शंकर जी की तो शादी नहीं हुई तो बच्चा कहां से है समाधि बैठे सब त्यागी शंकर जी तो त्यागी समाधि में बैठे हुए पहले उनकी समाधि खुलाई ही जाए तो उनका विवाह हो तब कहीं जाकर के बात बन सकती है। तो समस्त देवताओं आपा ने आपातकालीन मीटिंग की और कामदेव को बुलाया कामदेव ने मुस्कुरा करके कहा कि बताइए आज्ञा करिए क्या है कहा तुम जाओ शंकर जी की समाधि खुला दो कहा कितनी सहजता में आप लोगों ने कह दिया कि शंकर जी की जानते हो शिव विरोध ध्रुव मरना हमारा फिर भी कामदेव ने एक बड़ी सुंदर बात कही है रामायण में हर एक पात्र हमें जीवन जीने के सूत्र देता है कामदेव की इस कथा में उसने एक सूत्र दिया कि के माँ। के मन मन परेत बसे बसे गए लभ के छुना कहाँ जगह दूर लभ कछुना हो राते, ही है हो राते, ही परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं युगों युगों तक उन्हें स्मरण किया जाता है कामदेव महाराज ने उसी समय भगवान शंकर जी को समाधि से मिलाने के लिए जो भीषण यात्रा की है उस महाराज कोपी जब ही बारीचर के तू छनमो मिटे शकल सुतु ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सब है विवेक कटक स्व भागा भागी विवेक वर्णन किया है बड़े बड़े रिश्मनियों का भी धैर्य डिग गया है देखें जो निस् ब्रह्म में ते नारी में देखते रहे जो निरंतर रहते थे आनंद में रहते थे उनका भी चित्त साधना से हिल गया और नारियों के सुमुख लाट को दिखने लगे संगम करें तलाब तलाई जास दशा जलन की वर्णी को कह सके सचेतन करनी धरी न काहू धी सबके मन मंसिल मन सारे के सारे साधकों के मन विचलित हो गए लेकिन आगे लिखते हैं कि जे राखे रघुवीर कोई बचा ही नहीं मूल कभी नष्ट नहीं होता कहीं ना कहीं मूल तो विद्यमान बना ही रहता है मूल कभी नष्ट नहीं होता धरे न काहू धीर सबके मन मन से धरे लेकिन आगे बाबा जी ने लिखा कि जे राखे रघवीर जिनको राम जी ने रख लिया ते और ते ही काल मौका राम जी भी बड़ा गजब का काम करते हैं कुछ लोगों को रख लेते हैं कुछ लोग कहते जाओ ऐसा राम जी क्यों करते है? राम जी की दृष्टि में तो समोह राम नहीं जहा राम नहीं, में नहीं था जहाँ का राम नहीं जहा राम नहीं तार तुलसी का बाहू कि रह सके पूज पाद बाबा जी कहते हैं कि जहाँ राम तहां काम नहीं क्योंकि एक अखाड़े में एक ही पहलवान रह सकता है एक दिल में एक ही धन रह सकता है यदि राम जी है तो वहां काम नहीं आ सकता और यदि काम है फिर राम जी कहते हैं कि बस इसी को रखो इसलिए राम जी जब आते हैं वहां काम का कोई काम नहीं तो जे रखे रघुवीर ते उभरे भीषण परिस्थितियों में भी जिग लोगों ने राम जी को दिल में रख रखा था उनके ऊपर काम का कोई भी प्रभाव नहीं बैठा काम अपने रौद्र रूप के साथ में सीधे वहां जा पहुंचा जहां भगवान शिव समाज में बैठे हुए थे शिव बिलोक से संक्यू मारियू भयु सब संसारों एक संसार देख करके प्रकम्पित होकर संसार एक पल के लिए रुका और उसके बाद में नृत्य सब हुआ लेकिन शंकर जी के ऊपर थोड़ा भी प्रभाव काम का पड़ाने लगा तब तो काम ने सोचा कि मुझे बाण संध्या नहीं करना पड़ेगा और सामने एक लगा हुआ था आम्र का वृक्ष क्योंकि वसंत ऋतु में आम के वृक्षों में बौर लगाती है वसंत ऋतु का ही वर्णन आता है काम के उद्दीपन के लिए वसंत ऋतु का वर्णन आता है एक आम्र का वृक्ष था और गहने डालियों के के में जाकर काम छुप करके बैठा और वहीं से उसने एक बाण का संधान अपने परमाराध्य श्री राम जी की ध्यानावस्थ में बैठे हुए भगवान शिव के ऊपर उसने बाण का संधान कर दिया भगवान शिव की समाधि एकदम प्रकम्पति और शिव की समाधि भगवान शंकर जी की समाधि हिल गई और शंकर जी ने की समाधि जब खुली तो उन्होंने चारों तरफ नजर घेरी घुमाई मैं तो किसी का अनर्थ नहीं कर रहा मैं किसी का कल्याण नहीं कर रहा कौन है जिसको मेरी राम भदन में बाधा करने की सूचगी चारों तरफ उन्होंने देखा कोई नहीं दिखाई पड़ा तब तक उन्होंने सामने के आम्र के वृक्ष की डालियों को झूमते हुए जब देखा थोड़ी नेत्र उन्होंने दृष्टि उसमें झुकाई और जब ध्यान से देखा यह कोई है फिर क्या था नारद जी देखते ही समझ गए ये काम है और फिर भगवान शंकर जी का रौद्र रूप हुआ आंखें लाल हुई देखते ही देखते भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तो तब शिव तीसरे नैया ने उ तब शिव तीसरे नैया ने जर जर भगवान के तीसरे नेत्र को खुलते से अग्नि की धड़कती हुई ज्वालाएं निकली और देखते देखते काम जलकर के खाक हो गया और काम के खाक होने के बाद में भी कुपति थे और उसी समय पर जो रति वहां पर खड़ी हुई थी काम की पत्नी रोदती बदति बहु भांति करुणा करत शंकर रोते रोते चीख पड़ी भगवान विश्वनाथ के चरणों में गिर पड़ी कहा बोले नाथ इस अग्नि को समाप्त मत होने दो जिस अग्नि से तीसरे नेत्र से आपने मेरे पति को जला करके खाक किया है इस अवला को भी जला दो अब मैं क्या करूंगी इस संसार में रहकर के क्या दोस्त था मेरे पति का इन देवताओं ने प्रार्थना की थी उसके कारण भगवान सिवाए आप तो दुनिया के नाथ हो भोलेनाथ आपने मुझे अनाथ कर दिया एक अवला को अनाथ कर दिया आपने अभी शंकर जी की आंखों से जो अग्नि वर्ष रही थी उसके दुख को देख करके शंकर जी पिघल गए और आंसू गिरने लगे अरे क्या हो गया ठहरो ठहरो घबड़ा मत और फिर शंकर जी ने बरदान दिया उसको जब जदवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामयी भारा कृष्ण तने हुई है पति तुरा बचन अन्य हुए नमूरा रति गवनी सुन शंकर वानी और उसके बाद में जब भगवान शंकर जी थोड़े सोच में डूब गए करे मैंने बेचारी को दुख दे दिया थोड़े से उदास थे उसी समय देवतालोक इकट्ठे हो गए मौका की तलाश में थे और पृथक पृथक तनकीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा शंकर जी की प्रार्थना करने लगे कि शंकर जी आपकी जटाओं से बड़ी प्यारी से गंगा जी बह रही है बड़ा आनंद हो रहा है <laughs> शंकर तेरी जटा शंकर तेरी जटा मै बहती है गंगा धारा शंकर तेरी जटा मै बहती है गंगा धारा शंकर तेरी जटा बहती है गंग धारा जटा में बहती है गंग धारा हो तेरी जटा में बहती है गंग धारा हो तेरी जटा में बहती है गंग धारा काली काली घटा के अंगू हर जो दाम पृथक पृथक थी कीन है प्रसन्न प्रसन्सा पृथक पृथक प्रसन्सा है प्रसन्न सा प्रसन्न चंद्र सा हए प्रसन्न कर जी प्रसन्न हो गए बोले किस लिए आप लोग आए हो तो देवताओं ने कहा कि महाराज हम आपका घर बसते हुए दिख अब कह रहे हैं आपका घर बसते हुए देखना चाहते हैं शंकर जी ने परमिशन दे दी उसके बाद में फिर क्या था सप्तियों को आदेश मिला हिमवंत जी के पास में पहुंचे पर वो माने नहीं फिर भी उन्होंने एक बात तो पार्वती जी से कह दी कहा कि हमने तुमसे पहले ही कहा था कि शंकर जी से विवाह करने से क्या फायदा तुमको पता है शंकर जी को जला दिया पार्वती जी ने भी फिर उसी भाषा के साथ में कहा कि आप शंकर जी को इतनी जान पाए हो? आपकी दृष्टि में शंकर जी ने काम को अब जलाया है? अरे हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनबद्ध काम जो मैं शिव से प्रीति समेत कर्मो बनवाने हमारी दृष्टि से तो भगवान शिव सदा से ही निष्काम है उनके जीवन में काम का कोई स्थान ही नहीं है और उसके बाद में महाराज विवाह की विधिवत तैयारी हुई अब बारात निकलनी थी अब बारात में जब निकलती है तो आप जानते हैं दूल्हा का कितना सुंदर श्रृंगार होता है होता है ना बड़ा सुंदर श्रृंगार अब वो दूल्हा को सजाएगा कौन वहां तो भूत प्रेत के अलावा कोई है नहीं माई तो एक विधी नहीं वहां पर सुलक्ष्मी जी सरस्वती जी ने भगवान नारायण के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर आपकी अनुमति हो तो हम कैलाश चले जाएं दोनों तो भगवान नारायण ने पूछा किस लिए देवियाँ आप वहां जाना चाहती कहा कि हम जरा शंकर जी को दुल्हा के रूप में सजा देंगे अच्छा बोले हाँ कहा देखो भगवान विश्वनाथ जी की सभा बड़ी विचित्र रहे जरा मैं पहले परमिशन मंगा लूँ उसके बाद मैं तुमको कहूँगा जाने के लिए अब महाराज उन्होंने क्या किया कि शंकर जी के पास में कुछ नारद जी को भेजा कहा कि आप जरा मैसेज लेकर के जाओ कि पार्वती जी सरस्वती जी और लक्ष्मी जी आपको दुल्हा रूप में सजाने के लिए आना चाहती शंकर जी सुनकर के बड़े खुश हुए फिर भी नाराज जी से कहा जरा ठहरो परमिशन तो मैं तभी दूंगा जब हमारे नगर के हमारे इस लोक के लोग उस पर मोहर लगा देंगे मंत्री मिनिस्टर लोगों से पूछना पड़ेगा ना बोले अच्छा तो शंकर जी ने फिर नंदी भृंगी आदि भूत प्रेतों को बुलाया कहा कि बड़ी खुशी की बात है क्या खुशी की बात है कहा हमारा डेकोरेशन दुल्हा के रूप में करने के लिए विदेश से लोग आएंगे अब अगर किसी दुल्हा का श्रृंगार करने के लिए फॉरन से लोग आ रहे हो तो जरा हल्ला तो हो ही जाएगा कि भाई क्या ऐसी विशेषता होगी देखो फॉरन से लोग सजाने के लिए आ रहे हैं तो तुम्हारा जब पर वो भगवान शंकर जी के जो गण थे वो बिफर गए बोले महाराज ये हमारे लोग का अपमान है ये हम कभी नहीं होने देंगे हमारे देश के सम्राट दुल्हा का श्रृंगार करने के लिए लोग विदेश के हैं हम लोग कहाँ जाएंगे पर? हम दुल्हा का श्रृंगार किसी से नहीं दूसरे विदेश से निकलने देंगे हम खुद ही करवाएंगे तो शंकर जी ने धीरे से पूछ लिया तुम कभी दूल्हा बने हो भूत प्रेतों से पूछा तुम कभी दूल्हा बने हो बोले बने बोले तुमने दूल्हा कभी देखे बोले नहीं देखे कभी बारात गए हो बोले नहीं गए तुम बारात गए नहीं दूल्हा तुम बने नहीं दूल्हा तुमने देखे नहीं तो तुम दूल्हा सजाओगे कैसे कहा थोड़ा सा प्रॉब्लम एक काम करो आप लिस्ट मंगा लो कि क्या क्या चीज़ें दुल्हा को पहनाई जाती है वो सब हम ही पहना लेंगे पर विदेश की तो एंट्री नहीं होने लगी कहा चलो अब महाराज पूरी लिस्ट बनाई लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी ने बना करके लिखा कि दुल्हा को क्या क्या पहनाया जाए अब वो महाराज लिस्ट लेकर के शंकर जी के पास पहुंचाई गई और वो शंकर जी की गण लोग शंकर जी का दुल्हा रूप में श्रृंगार करने के लिए कहां ले गए मालूम है कोई एक श्रृंगार घर में नहीं ले गए कोई ब्यूटी पार्लर में नहीं ले गए कहां ले गए जहां पर प्रलयंकर भयंकर भगवान शंकर जी त्रैलोक का प्रलय करने के लिए जहां विराट महाकाल के रूप में श्रृंगार किया जाता है वहां पर दुल्हा को सजाने के लिए तब से बंद किया जो लिस्ट थी वो रखी वो थोड़ी थोड़ी सी उड़ रही थी सो एक सर्फ पकड़ा और उसी पर बैठा दिया पत्थर की तरह और फिर देखो क्या है पहले नंबर पर पहले नंबर पर लिखा हुआ था दुल्हा को सोने का मुकुट पहनाया जाए तो सोना कैसा होता है अब भूत प्रेत क्या जाने सोना कैसा होता है बोले पीला पीला होता है ऐसा होता है तो जब उन्होंने कलर बताया बोले इससे तो ज्यादा चमकती हुई बाबा भोलेनाथ की जटाएं जटा सोने से ज्यादा चमक रही तो फिर इसी का मुकुट बना दो ना अब महाराज शंकर जी की पहले तो जटाएं खोली गई दिव्यतम जटाएं और उसके बाद में दस भूत प्रेत लगे उन्होंने पकड़ी जटाओं को अब शंकर जी बीच में बैठे हुए और गन्न वो घूम रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे है लिपिटती लिपिटती लिपिटती और ऊपर तंबू से ऐसे बना करके स्वर्ण की तरह ठीक थी है ना बोले हो गया तो पहले नंबर क्या लिखा तो स्वर्ण की जटाए लपेट करके मुकुट बना दिया गया अब लिखा हुआ था दुल्हा दूसरे नंबर पर, पर मोर पहनाई जाए मोर जानते हैं ना चमकता हुआ पन्नी के बना हुआ होता है ऊपर एक मणि होती है अब ये कहा जाए का कोई चिंता मत करो नील रंग सर पकड़ा और कलर मैचिंग करते हुए कान के पास की जटा को थोड़ा सा ढीला किया उसमें उसकी डाल दी और और दिया उसमें बड़े सुंदर सुंदर मोती की तरह चमकते हुए बिंदु बने मुकुट के ऊपर में मणि चमक रही मुकुट अब क्या है कहा दुलाहा को तीसरे नंबर पर लिखा हुआ था कुंडल पहनाए जाए ये कुंडल कैसे होते तो फिर जो सर्पों के ब्याल थे सर्पों के छोटे छोटे सन की तरह वाले जो बच्चे थे बड़े -बड़े सो डाला और, और दोनों दुनिया के दू्हा जो कुंडल पहनते हैं उनके कुंडल हिलते हैं हमारा जो रामायण का दुल्हा जब शंकर जी बनते हैं तो इनके कुंडल हिलते नहीं है चलत कुंडल हम उत्म चल रहे वो प्रवचन भी कर रहे थे और के जो थे ना कान में शंकर जी का जो कान है ना छेद उस और फन से रहे। कार की तरफ मुख्य मतलब क्या है कि मृत्यु का होता है मृत्यु का प्रतीक यदि जीवन को मानो जीवन को सार्थक करना है तो दो चीजों को याद रखो एक ईश्वर को और एक मौत को गृहित शिशु मृत्यु धर्माचरित मृत्यु ने चोट पकड़ रखी है चोटी पकड़ रखी है कब पटक इसलिए धर्म पथ पर चले मृत्यु के लिए रोजिक लोग करते हैं यहां तो दूल्हा बनते हैं तब पतनी दही हल्दी पता नहीं कौन कौन सी चीजें मिलाकर के खूब रगड़ते हैं दूल्हा को काले से गोरा बनाने की कोशिश करते हैं उसको तो वो दो तीन दिन तक खूब उसको रगड़ा जाता है को और वाराणसी में अभी मणिकंका घाट में जो पहला मुर्दा अभी चला हो आज सुबह का उसकी के आए। और पूरे शरीर में शंकर जी को फ्रोमन दिया श्रृंगार किया गया विश्वनाथी अच्छा विश्वनाथी का रंग कैसा है बोलो तो ज्यादातर फोटो में लोग नीलवर्ण बना देते हैं अब नीलवर्ण के शंकर जी थोड़ी इतने गोरे हैं कर्पूर्ण गौरव कर्ण अवतारणी ताकि लोग होते उनका स्वर्ण की तरह चमकता हुआ स्वरूप होता है लेकिन जब वो धूनी तपने तो के बाद में उसी धूनी की रात को जब लेते हैं तो उनका जो गौरवर्ण होता है ना छप जाता है और नील वर्ण के साथ में उनका गौरव मिलकर के परमात्मा की छवि को झलका देता है ठाकुर जी की अद्भुत छवि रहती है और दूसरा कारण ये है कि जो वर्णी होती है ना कांच की वर्णी वो तो सफेद होती है लेकिन उसके अंदर में अगर आप नील ज्योति रख दो तो उसकी भी वर्ण नील रंशी ऐसे ही भगवान विश्वनाथ जी तो कर्पूर्ण की तरह धवल हैं, श्वेत हैं लेकिन जब उनके अंदर में राजीव लोचन राम जी जब राजमान हो जाते हैं तो नीलवर्ण की छठा उनकी बिखर उठती है अंदर में इष्ट देव राम जी अंतरा इष्ट देव मम बालक रामा शोभा को उपषित मा तो कहते हैं को उपटन तुम राजन विभूति अब लिखा हुआ था दुल्हा को पीताम्बर पहनाया जाए बोले पीताम्बर किस कंपनी का है कहाँ से लाया जाए शंकर जी ने कहाजन टमाटर वो हमारा बाघम्बर बागं, है ना वो पीला ही तो है लाओ भगवान विश्वनाथ जी ने उसी को ले पट लिया अब बड़ा डर था बोले देखो महाराज यहाँ तो कोई बात नहीं आपका एक खुल जाता है कुछ हो जाता है कोई बात नहीं अब ये शादी का मामला है और वहां कहीं आपका पीतांबर खुल गया तो फिर बढ़िया हंसी होगी तो कोई बात नहीं बेल्ट लगा लेते तो बोले बेल्ट फिर एक विश्धर भुजंग को पकड़ा और लेकर के बगल में उसी के ऊपर कसा और एक तरफ उसका फण हो गया एक को इधर से कसा तो एक एक एक पने दर, एक पने, एक पने अच्छा सिंगर और उसके बाद में फिर त्रिपुण बाबा विश्वनाथ जी को खींचा गया कहा माला पहनाई जाए बोले माला कहां से हार गजरा कर वो मुंड माल लाओ हमारा मुंड माल से अब उसमें लिखा हुआ था कि दुलाहा को गंगा से अवसेचन किया जाए कहा रुको रुको रुको गंगा कहां से लेकर आएंगे शंकर जी के ऊपर की एक थोड़ी सी जटा खोली इतनी प्यारी गंगा जी की धारा बहने लगी आ क्या सुंदर है कहा इतना प्यारा दुल्हा कहीं नजर ना लग जाए तलवार दो उसको विश्वनाथ जी ने कहा मेरा त्रिशूल दे दो उठा करके तलवार की कोई जरूरत नहीं त्रिशूल पकड़ लिया कहा कि महाराज वो तो सब ठीक है लेकिन वो गाड़ी कोई अच्छी गाड़ी होनी चाहिए कीमती गाड़ी उसमें बैठ करके दुल्हा चलेगा अब शंकर जी ने गाड़ी क्या हमारा बैल कहा गया बैल लाया गया महाराज, लाकर के खड़ा किया गया अब उसके ऊपर में भगवान बैठने जा घोड़ा तो वहां है ही नहीं तो लगाम कहां से पकड़े विश्वनाथ जी ने तत्काल एक पाव उठाया जो सामने तरफ मुहे करके बैठे थे पीछे की तरफ बैठ गए और बैल की पूछ पकड़ ली आई एम ओके अब तो महाराज क्या था विश्वनाथ जी पीछे पूछ पकड़ कहा जीवन में प्रवेश करने के बाद में जीवन में ध्यान रखना कि धर्म की पूछ को कभी मत छोड़ना अगर धर्म की पूछ पकड़े रहोगे जीवन भी तुम्हारा जाएगा नंदी जी आ गए कहा महाराज थोड़ी सी शर्म की बात बोले क्या शर्म की बात सब कुछ अच्छा है लेकिन एक बैंड बाजा पार्टी होनी चाहिए इसके बिना सब बिगड़ जाएगा महाराज दूसरे के राजा के यहां जा रहे अब कैलाश में कहा से बैंड बाजा पार्टी आई शंकर जी का ये फिजूल खर्ची मुझे पसंद नहीं है मेरा डबरू लाओ आज तक आपने दुनिया में अगर ऐसी शादी देखी हो तो बताओ जिसमें बैंड खुदा है शंकर जी खुद डबरू पकड़ लिए ही फिजूल खर्ची है। ये दिखावे में लोग इतना खर्च करते हैं अगर ये भारतवर्ष से दिखावा खर्चना खत्म हो जाए ना तो दुनिया के भारतवर्ष के जितने भी गरीब हैं उनके घर बस जाए दिखावा बना भारत वर्ष में आज आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर तन पर कपड़ा नहीं है और पेट में रोटी नहीं है और दिखावा कर रहे हैं शादियों में ऐसा दिखावा करते हैं कि लाखों लाखों रुपए की पटाखे फोड़े जाते हैं लाखों लाखों रुपए की ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है दूसरे दिन जिनका एक कौड़ी भर दाम मिला जाता कीमत मिल जाती है और वहीं पर एक भिकारी रोता रहता है तड़पता रहता है उसके लिए जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते क्या तुम्हारी सद्भर्मता है इसलिए इस धर्म का त्याग मत करो। कथाएं यही करती हैं कथाएं आपके जीवन में संवेदनशीलता का मत देती हैं आपने अपने चार बच्चे पढ़ा लिए तो क्यों आपने बड़ा काम कर लिया ईश्वर ने तो तुम्हें हजारों बच्चों को पढ़ाने की क्षमता दी और तुम केवल दो बच्चों को पढ़ा करके वाई वाह मूच पर ता देते जी हमने तो लड़के को लंदन में रख करके पढ़ाया एक लड़के को तुम गरीब बच्चे को कहीं स्कूल में ही रख करके पढ़ा देते तो तुम्हारा वो उससे भी ज्यादा नाम कर देते जीवन में अपने से निकलो बाहर निकलो थोड़ा सा दीन दुखियों को अपने देश के ऊपर श्रद्धावान बनो देश के अंदर में जो भी भाई बंधु है वो सब तुम्हारे हैं इसलिए जब तक वो दुखी है तो तुम्हें ठाका मारने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है भगवान विष्णु जी ने कहा डमरू हम खुद बजाने और भगवान विश्वनाथ जी की बारात बड़ी सुंदर प्यारे सद गए हैं विश्वनाथ जी बारात जरा निकल करके बाहर आई बाहर देवता लोग वेट कर रहे थे कि बारात चलना शुरू होना है और देखो पुराने जमाने में भी स्त्रियां आती थी कि नहीं लक्ष्मी वगैरह देखी हुई अब देख स्वयं सुरत्रिय मुस्का ही दूल्हा देखने का ज़्यादा शौक माताओं को होता है इतना शौक होता है कि अगर बारात का बाजा सुनाई पड़ जाए तो फिर चाहे सब्जी जल जाए चाहे दाल जल जाए सब छोड़ करके खिड़की पकड़ के खड़ी हो जाएंगी देखिए दूल्हा कैसा है अरे तुम्हें जो मिलना था वो तुम तो मिल गया आप जो जा रहा है ध्यान दोस्को क्या <laughs> फर्क पड़ेगा बड़ा शौक होता है माता को दूल्हा देखने का एकदम तत्काल तो देखे सिवा मुस्काही लायक दुल्हे ने जग न क्या कमाल का दूल्हा और विष्णु जी को पूछो मत भगवान नारायण जी मजाकिया बहुत अच्छे थे देवताओं का सुनो सुनो इंद्र जी धरा बोले हाँ बोले अलग शंकर जी के पास मत जाना ब्रह्मा जी आप भी अलग सब लोग अपने अपने देवताओं को अलग अलग लेकर समाज बिलग बिलग हुए क्योंकि बड़ बर अनुरूप बरात ना भाई के अनुरूप बरात नहीं है हंसी होगी दूसर नगर में जाने से हसी करी हो पर जायी दूसर नगर में जाने से हसी होगी मजाक उड़ेगा शंकर जी भी देख रहे हैं वाह वाह क्या गजब का आपको मौका मिला है यही मौका मिला था हमारी हंसी उड़ाने का ऐसे तुम लोग हमारे साथ नहीं चलोगे तो हमारी बारात नहीं चलेगी शंकर जी ने नंदी दरावी छपो दरा, आपने आज तक ऐसी बरात देखी जिसमें दुल्हा सज करके बारात बाहर आ गया है लोग वेट कर रहे हैं और उस समय उसके कार्ड छप करके बांटे जा रहे हैं कहा जाओ भरंग्रेर से बुलाओ हमारे बराती हमारी बारात ही अलग होगी इन लोगों से अगर आप अलग चलना चाहते तो हम भी अलग चलना चाहते शंकर जी भी स्वाभिमान के होता है अब तो महाराज निमंत्रण कार्ड बांटे गए और फिर महाराज कहाँ कहाँ गए मालूम लंदन कलकत्ता न्यूजीलैंड और अमेरिका फलाना फलाना जहाँ भी अब जहाँ जहाँ लोग मरते हैं सब जगह मुर्दा होते हैं जहाँ मुर्दा होते वहीं भूत होते हैं वो सब शंकर जी के होते उनका कोई भूतनाथ शंकर जी के अलावा दुनिया में भूतनाथ कोई नहीं भूतनाथ केवल दुनिया में एक है और देवता बदल सकते हैं हमारे मजहबों में सब कुछ में लेकिन भूतनाथ तो के ये शंकर जी ने कहा सबको बुलाओ सारे बारातियों का आना शुरू हुआ कोई गोरा कोई काला कोई पीला कोई नीला अद्भुत, भाराति। अद्भुत भाराति। की बारात, अद्भुत बारात सी बम भोला की बरात में सब बातों की दया बम भोला अद्भुत हेमवंत जी के यहाँ पर और हेमंत जी महाराज के यहाँ पर जब आई तो बारात सज करके तैयार थी बारात आ रही थी और उस बारात के सबसे पहले गणेश जी को देखा गणेश जी का स्वागत करने के लिए बड़े कहा ठहरो ठहरो तो गणेश जी के पुत्र भगवान आपके दुल्हा के पुत्र हैं नहीं अच्छा उनका मोड़ा पहले से है। का नहीं, नहीं वाहका नहीं, नहीं, वा, फ्रेंड इतना हैंडसम दूल्हा कितना सुंदर होगा अब तुम्हारा इंद्रदेवता को देखा कहा इनके गले में हाथ डाल दे यही दूल्हा है दूल्हा नहीं में हाथ माला मार डाल देना बोले तब का ये तो तुम्हारे दुल्हा का जो कर्मचारी विभाग है ऑफिसर वर्ग ये उनका हेड है ये ये दुला नहीं ब्रह्मा जी आए तो पिताजी अब दुल्हा अद्भुत बारात वहां पर निकले निकली बारतरा पीछे ये तो बिजू का लोग होंगे नर्तन करने वाले लोग दूल्हा तो पीछे आ रहा होगा नाराज जी चार कदम पीछे हटे हेमंत जी भूल मत कर बैठना अब आपकी असली बारत शुरू हुई है और इस बारात के बीच में जो बैल के बीच में बैठा हुआ बैल के ऊपर बैठा हुआ ये नाथ नहीं है यही तुम्हारा दुल्हा है इसका वेलकम करो सुनते ही उनके पसीने छूट गए अद्भुत बरातन भोला की बरात में अद्भुत अद्भुत बारात शोले बने हैं भोलेनाथ दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले हर दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले लेके निराली बारात लीला दिखाने चले हर लेके बनी बारे अधिकान चले दूल्हा बने दूल्हाने भोलेनाथ जाहिर रचाने चले हर दूल्हा बने दूल्हाने भोलेनाथ जाहिर रचाने आई, शिव चौरसी की शुभ घड़ियाई शिव चौदश घड़ी आई, शिव चौरस की शुभ घड़ी आई, बाज़े नगाड़े अर भूगे सेनाई बाज़े नगाड़े अर भूगे सेनाई महादेव देवों के देवो जय हो। Just to dance with you, every time we meet, just to dance with you, to love you.